ओम सहनावत सहन भुन सह वी कर्व बह तेजस्वीधीतमस्त मेदिष ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। हा जी किसी को पूछना है बोलिए जी आत्मा विशेष संबंध से, से और संस्कार से। तो साथ कि जो के में कहा वो और संस्कार उनसे स्वप्न ज्ञान सुनो स्वप्न ज्ञान में तो निद्रा के काल में होता है और वहाँ जो स्मृति ज्ञान होता है वो जागृत अवस्था में होता है जैसे अभी आ, मैं किसी को स्मरण करना चाहता हूं तो आत्मन का संयोग चाहिए और संस्कार आ, आपने संस्कार चाहिए तभी किसी का स्मरण मैं कर सकता हूं पर इस समय क्या स्वप्न थोड़ा देखूंगा मैं स्वप्न तो निद्रा काल में होता है इसलिए ये अंतर है पकड़ में आ रहा है जी आगे हाँ बोलिए हम्म हम्म इसका इसका अपने है है तो ये तो निद्रा का अर्थ ही सुषुप्ती है और तो निद्रा नहीं नहीं है। निद्रा को ही सुषुप्ति कहते हैं सुषुप्ति अवस्था को ही निद्रा कहते हैं निद्रा को ही सुषुप्ति कहते हैं अभिन्नार्थक अर्थ मतलब निद्रा हिन्दी में बोल देते है वैसे हाँ? हिंदी में भी निद्रा बोल देते हैं निद्रा संस्कृत में भी बोलते हैं सुषुप्ति भी बोलते हैं ऐसा सुषुप्ति का मतलब निद्रा हाँ जी सुषुप्ति सुप्ती होता ही नहीं कौन ये अपने उदयवीर जी ने फिर वो क्या होता है सुषुप्ती तो सुसुप्ति का मतलब वही तो निद्रा है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वो निद्रा का ही है स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को याद करके भी मन को एकाग्र किया जा सकता है मन को एकाग्र करने के उपायों में ये दो उपाय अच्छे स्वप्न को याद करके भी मन को एकाग्र किया जा सकता है और अच्छी नींद को याद करके भी मन को एकाग्र किया जा सकता है यथाभिमत ध्यानादवा यथा अभिमत जैसा आपका अभिमत है जैसा आपको लगता है कि आप किसी आ, क्या कहते हैं आ, किसी और को भी याद करके भी आप मन को एकाग्र कर सकते हो दाल के अलवा को याद कर लो हाँ बहुत अच्छा बना था और कितना अच्छा है ऐसा है ऐसा है उसको याद करो तो आपका मन प्रसन्न होगा उस प्रसन्न मन को यहाँ पर भी लगाओ ऐसा अर्थात स्वप्न का ज्ञान तो कभी होता है कभी नहीं होता स्वप्न का स्वप्न का अर्थात है कभी नहीं रहता ठीक है लेकिन हाँ। का तो? रोज होता है नहीं। सुषुप्ति जब होता है तो उससे है है तो आप क्या कहना चाहते हैं ऐसा स्वप्न ज्ञान अलग है और निद्रा ज्ञान अलग है अब प्रश्न क्या है आपका ये पहले ये बताइए प्रश्न आप दोनों अलग अलग कहना चाह रहे हैं और यहाँ भी अलग अलग करना चाह रहे हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं सुषुप्ति और निद्रा को अलग अलग आप नि, निद्रा को और सुषुप्ति को अलग अलग कह रहे हैं अच्छा कैसे निद्रा क्या है निद्रा तो सोना मात्र है। नहीं वो सोना क्या उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है सपने। इधर उधर मत जाओ आ, के रूप में स्व नहीं स्वप्न अवस्था अलग चीज है निद्रा में जब नींद अच्छी आती है तब स्वप्न नहीं होता है वो निद्रा होती है उस निद्रा में अलग प्रकार का ज्ञान होता है और जब आधा आ, सोया हुआ है और आधा जागा हुआ है पूरा जागा नहीं है उसको स्वप्न कहते हैं मतलब निद्रा के काल में ही स्वप्न होता है निद्रा के काल में निद्रा होती है यूं समझ लीजिएगा यानी पूरी नींद नहीं हो रही है और पूरा जागृत भी नहीं है वो जो स्थिति है उसको स्वप्न काल कहते हैं स्वप्न सुषुप्ति सुषुप्ति ये जो भेद करते हैं। हम्म। तो जब और में नहीं है अंतर क्यों नहीं है पार? बता रहा हूं ना आपको अंतर नहीं है क्यों कह रहे हैं निद्रा उसको कहते हैं जिसमें स्वप्न नहीं आता है पूरी नींद होती है उसमें जो ज्ञान होता है सुकम अहा सुखम अहम अस्वापसम दुखम अहम अस्वापसम वो अनुभूतियां होती वहाँ पर वो अनुभूतियां अलग है वो नींद की अनुभूतियां और स्वप्न में जो अनुभूतियां होती वो स्वप्न ज्ञान कहलाता है ठीक है यानी जब व्यक्ति सो जाता है ना तो पूरी नींद आई नहीं है गहरी नींद जिसको आप कहते तो गहरी नींद से पहले की जो स्थिति है उसको स्वप्न काल कहते हैं और गहरी नींद की जो स्थिति होती है उसको निद्रा काल कहते हैं ये बात है ऐसा है नींद गहरी नींद पूरी हो गई फिर हल्की नींद जिसको आप कहेंगे उसमें फिर स्वप्न जाएंगे फिर हल्की नींद हट गई फिर गहरी नींद आ जाए फिर उसमें फिर सपने नहीं होते हैं ऐसा जैसे वृद्ध लोग होते हैं ना वो बीच बीच में जागते रहते हैं फिर सोते रहते हैं जागते भी रहते हैं सोते हैं। उनको लगातार नींद नहीं आती जैसे जवान बच्चा है एक बार सो गया तो सो गया बीच बीच में वो उसकी नींद उखड़ती नहीं है और छोटे बच्चे होते हैं वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं उनकी भी नींद उखड़ती नहीं है लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी नींद उखटती रहती है ऐसा अवस्था के कारण से होता है हो गया और किसी को चलें हाँ जी हाँ है जी, जी। स्वप्न दर्शन क्लेश हो रहा है तो यहाँ पर सपनों का दर्शन हो रहा है क्लेश अभाव तो भाष्यकार ने स्वप्न दर्शन राग अनुबंध सुख दुख अनुबंध विच्छिद्य थे ये लिखा है तो उस अवस्था में सुसुक्ति की अवस्था में राग भी नहीं है सुख दुख का अनुबंध भी नहीं है तो क्लेश तो है ही नहीं तो फिर अब हम जो सुशुद्धि की अवस्था में जो हम सुख जो बताएंगे आनंद जो बताएंगे अब चूंकि की अवस्था में मन का संपर्क तो हटा हुआ है में तो फिर अब ऐसी अवस्था में फिर प्रकृति से जब आत्मा का जो संपर्क ही नहीं है तो फिर उसको मिलने वाला सुख वो प्राकृतिक सुख है इसको हम कैसे समझते मन का संबंध हट गया थोड़ा कहा जा रहा है वहां पर मन का संबंध तो रहता है आत्मा का देखिये स्वप्न अवस्था में मन का संपर्क रहता है निद्रा की अवस्था में भी मन का संपर्क रहता है पर स्वप्न अवस्था में पूर्ण नींद नहीं है पूरा विश्राम नहीं ले रहा है तब वो स्वप्न देख रहा होता है और पूर्ण नींद जो होती है मन तो जुड़ा हुआ है तो नींद तो पूरी है उस स्थिति में उसको जो सुख मिल रहा होता है वो सुख किसके किसके सहारे से ले रहा होता है आपके कैसे ले रहा होता है कोई साधन तो चाहिए माध्यम तो चाहिए तो मन ही माध्यम है मन से ले रहा होता है अगर हम वहाँ पर मन को मानेंगे हाँ। तो फिर क्लेश कैसे देगे? क्लेश तो अभाव है क्लेश नींद में तो क्लेश थोड़ा होता है क्लेश अभाव का मतलब है जागृत अवस्था में जब बाह्य साधनों के साथ जुड़ करके जब व्यक्ति सुख ले रहा होता है दुख ले रहा हो तो वहां क्लेश होता है वहां तो कोई क्लेश नहीं है वह तो आपको पता ही नहीं लग रहा है बाह्य अनुभूतियां हो नहीं रही है मन का सुख ले रहा होता है मन से सुख ले रहा होता है या मन से दुख ले रहा होता है पर कि राग सुख सुख सुख दुख दुख दुख से विच्छेद है। है है। है ना ना वो का जो हो रहा बाहर से प्राप्त होने वाले सुख दुखों का विच्छेद है मैंने ऐसे से भी जाता है। सुना है ना कहीं लिखा हुआ पड़ा है क्या शास्त्रों में कोशिश, तो चल रही है आ, तो कोशिश कर लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है दर्शन में लिखा है समाधि सुषुप्ति, ऐसा सूत्र है मतलब वहाँ यह कहना चाहते हैं समाधि में और मोक्ष में और निद्रा में तीनों जगह पर आनंद लेता है तो तीनों में एक है वहां पर हाँ? एक, रूपता? एक रूपता का मतलब यही है कि एक तो वहां पर राग द्वेष आदि कुछ नहीं रहते हाँ जी रूप ब्रह्म रूपता ब्रह्म रूपता का मतलब ब्रह्म के समान जैसे ब्रह्म ब्रह्म का मतलब ईश्वर ईश्वर जैसे दुख रहित होता है ऐसे ही आत्मा भी दुख रहित होता है ऐसा ही है ब्रह्म रूपता ब्रह्म के समान होता है ईश्वर के समान होता है ईश्वर दुखों से रहित है, तो जीवात्मा भी दुखों से रहित है, किस-किस स्थिति में निद्रा की स्थिति में समाधि की स्थिति में और मुक्ति की स्थिति में मुक्ति की स्थिति तो आपको स्पष्ट है ही है स्पष्ट है ऐसे निद्रा में भी वही स्थिति रहती जैसे मुक्ति जैसी तो तो... कौन सा आनंद ईश्वरीय आनंद तो प्रमाण देना पड़ेगा ईश्वर का आनंद समाधि में लेता है मुक्ति में लेता है तो सुषुप्ति में भी लेता है अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो उसका प्रमाण देना होगा प्रमाण नहीं, तो तो तो नहीं तो प्रमाण? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो ब्रह्म रूपता कहा, ब्रह्म भवती हाँ तो उसमें उसमें ये नहीं है कि अगर बिना समाधि के अगर ईश्वर का आनंद मिल रहा होता हो तो हर कोई व्यक्ति सोकर के ईश्वर का आनंद लेना चाहेगा ऐसा नहीं होता है वो ब्रह्मा रूपता का मतलब ब्रह्मा जैसा होता है बस यानी दुख रहित बताई जा रही है हाँ पर। यही तो बताइए कि भाई पूर्व पक्षी ने प्रसून है ने तो की तो इस चीज को तो बताया भाई की अवस्था है क्लेश से विच्छेद होता है उसमें तो आपत्ति नहीं हम भी मान रहे हैं ना उसमें क्या दिक्कत है क्लेश से विच्छेद का मतलब है जैसे संसार जागृत अवस्था में व्यक्ति क्लेश से युक्त होता है वह निद्रा की अवस्था में क्लेश से युक्त नहीं होता है ये इसका अभिप्राय है एक बात बताइए क्या जागने के बाद उस व्यक्ति में अविद्या रहती है मतलब जब जाग जाता है तो अभी हम सब में अविद्या है या नहीं है है है ना हमने अविद्या को नष्ट तो नहीं किया दग्धबीज तो नहीं किया नहीं किया ना अविद्या वैसी की वैसी है और निद्रा के काल में वो अविद्या नष्ट थोड़ी हो रही होती वहां पर है ना वहां पर भी है बस ये है। पर वो प्रयोग में नहीं आ रही होती इसे ये समझाना चाह रहे हैं क्लेशों के साथ विच्छेद होता का मतलब ये अभिप्राय है वहां रहता हुआ अभी वो प्रयोग में नहीं आ रहा है व्यवहार में नहीं आ रहा है जिसको कहा जाएगा प्रसुप्त अवस्था में वहां पर मन से उस अवस्था में देखिये मन के साथ संपर्क होना अलग चीज है और मन के साथ संपर्क होकर करके क्लेशों को उठाना अलग चीज है जब तक व्यक्ति ज्ञान पूर्वक किसी को प्राप्त करने और किसी को हटाने के लिए मेहनत नहीं करता तब तक वो अविद्या काम में नहीं आती है तो ये मानना पड़ेगा कि का आनंद मिलता है। हाँ तो बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है सत्व का मतलब हाँ सत्व का मान लो मन, मन में जो सत्व है उसका आनंद मिलता, तो मिलता है उसी का तो मिलता है और किसका मिलता है हाँ जीत नहीं मिल पा सुख लेता है ये अपने आप में प्रमाण है कि वो किसी साधन से लेता है अपने आप कहीं से नहीं लेता है साधन की कर कर रहा कर रहा ईश्वर का आनंद मिलता है तो आपको प्रमाण देना होगा ईश्वर आनंद देता है वहां पर नहीं है। का मिलता है तो प्रमाण नहीं, प्र... नहीं दे पा रहे है वो तो ठीक है मैं नहीं दे पा रहा हूँ ठीक है पर वहाँ ईश्वर का आनंद तो नहीं मिलता फिर आनंद ले रहा है वो कौन सा आनंद होता है अर्थापत्ति से यही होता है तो प्रकृति का आनंद होता है नहीं, क्यों से और क्यों जब ईश्वर का आनंद नहीं मिलता है तो सिद्ध है ये कैसे? है? तो ना ना? ये कैसे, है? कैसे? आ, मतलब ईश्वर का आनंद में नहीं मिलता। बिना समाधि के ईश्वर आनंद नहीं दे सकता अगर बिना समाधि के ईश्वर आनंद देता है तो फिर तो सब बिना समाधि लगाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करेगा किससे से में तो तो जो मिलता है तो उस उस काल के लिए तो प्रयोजन की पूरा हो, हो रही रहे ना वह तो ब्रह्म रूपता कहा है ना कि ब्रह्मा का आनंद देता ऐसा कहीं कहा है जैसा आत्मा रहता है जैसे दुख रहित तो ब्रह्म है तो जीवात्मा भी दुख रहित रहता है यही कहा जा रहा है ना कि वह यह कहा जा रहा है कि ईश्वर का आनंद मिल रहा है आप पढ़ लेना सांख्य दर्शन में सूत्र पकड़ में आएगा आपको हाँ? पर वो तो तो तो तो वो वो सूत्र तो पढ़ा है ना तो का अर्थ ही यह है कि ब्रह्म के समान होता है तो तो निश्चय करना, करना तो आपको अलग से कहीं से तो प्रमाण देना पड़ेगा ना ईश्वरीय आनंद निद्रा के काल में मिलता है ऐसा कोई प्रमाण तो लाना पड़ेगा ना आपको दिव्य तो आनंद तो तो तो तो तो ठीक है दिव्य आनंद तो आ, कोई भी हो सकता है ना दिव्य आनंद केवल ईश्वर का आनंद नहीं होता है तो तो स्थिर क्यों नहीं है कोई भी का मतलब तो पहले सुनिए मेरे पक्ष में तो बहुत सारे प्रमाण है अनुमान प्रमाण है ये तो अनुमान बता रहा हूं ना मैं आपको जब ईश्वर का आनंद नहीं मिलता है प्रमाण ही नहीं है ना कहीं यही बात मैं बोलूँ की आनंद नहीं मिलता है परिशेष तो, कैसे कैसे जो आप आप दे रहे हैं आ? कि की आनंद नहीं मिलता है तो इससे हमें पता चला कि बच्चा तो प्रकृति है प्रकृति का आनंद मिलेगा तो ऐसे ही मैं बोलूँ की प्रकृति का आनंद तो मिलता नहीं है नहीं नहीं ऐसा है आत्मा और मन का संपर्क तो रहता ही है उसका विच्छेद तो होता नहीं है इसमें भी से प्रमाण नहीं है शरीर शरीर जब तक जीवात्मा में है और मन आदि साधन है उसका विच्छेद तो होता ही नहीं है ये तो सिद्ध है, सिद्ध है है। प्रत्यक्ष जब जब तक तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक साधनों से युक्त रहता है साधन विहीन कभी मन आत्मा नहीं रहता शरीर में रहता हुआ अवसर तो तो और न्यायदर्शन स्पष्ट कहता है मन शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकता नहीं नहीं नही बत, बत कर, जब शरीर से बाहर नहीं है और आत्मा के अंदर ही है तो आत्मा के साथ जुड़ा ही रहेगा अच्छा और एक बात बताइए हाँ बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल निश्चित सिद्धांत मान के चलते तो अपवाद तो इसका ये है कि जब आत्मा का जब ईश्वर के साक्षात कार्य होता है तो मन निरुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ बिल्कुल पड़ा रहता है तो कोई कार्य नहीं रहता वहाँ पर अब तो निरुद्ध अवस्था की स्थिति है ना ठीक है हाँ तो है ना, अब तो है ना? हाँ ठीक है के रहते हुए, तो आप हाँ। ये तो नहीं कह सकते की शरीर के अंदर रहते हुए मन का आत्मा से हमेशा संपर्क बनाई रहेगा इसका तो कोई व्यविचार नहीं है व्यविचार तो मिल गया नहीं व्यविचार वहाँ पहले सुनिए आत्मा के साथ रहता हुआ भी निरुद्ध है वहाँ पर सर्वथा वहाँ उसका संपर्क नहीं ये नहीं कह सकते अगर ऐसा कहेंगे तो सन्निकर्ष का अभाव है कहने का मतलब तो ये है ना निरुद्ध है वहाँ क्या सन्निकर्ष का अभाव मन से आत्मा का जो सन्निकर्ष है जो वृद्धि का जो व्यापार है उसका वहाँ पर निरुद्ध हो चुका है नहीं तो नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वहाँ सन्निकर्ष रहता वह निरुद्ध है निरुद्ध का मतलब है आत्मा के पास में ही है उसके साथ व्यापार नहीं कर रहा है बस केवल ठीक है रुका हुआ है अब होते हुए क्या होते हुए रुका हुआ वहाँ तो उसने रोक रखा इसलिए रुका हुआ तो वहाँ पर रोक रखा है उसने प्रयत्न पूर्वक है वहाँ पर बिना प्रयत्न के निद्रा के कारण ऐसा होता है सुश्रुप में क्या निद्रा के कारण क्या होता है निद्रा के कारण संपर्क में जाता है आत्मा ऐसी अच्छा संपर्क टूट जाता है तो उसको निद्रा में जो ज्ञान हो रहा है सुख का उसका वो कहाँ से हो रहा है सुख का जो ज्ञान हो रहा है आ, आ, इसमें ये है जो अब जो, जो योग दर्शन का जो सूत्र है आ, आ, जिसमें निद्रा स्मृति निद्रा के बारे में जब बताते हैं सुखम अहम अम तो जब अभाव ऐसा नहीं ऐसा नहीं आप अर्थ कर रहे हो वहाँ ये है वहाँ निद्रा काल में अनुभव करता है उसकी स्मृति से बोलता है ये है स्मृति बिना अनुभव के नहीं होता है क्या बोल रहे हैं तो का अभाव का। वो अभाव आलम्बन हम का बाद में देखेंगे इधर उधर नहीं जाएंगे वो अभाव आलम्बन का मतलब है जागृत और स्वप्न अवस्था का अभाव आलम वहां अभाव जो है वो स्वप्न अवस्था का और जागृत अवस्था का अभाव है भाष्यकार तो नहीं लिखा मतलब क्या सूत्र स्पष्ट लिख रहा है सूत्र है भाष्यकार हर शब्द का व्याख्या थोड़ा कर रहा है आ, आ, आपकी कोई ऐसी प्रतिज्ञा है क्या की भाष्यकार हर शब्द का व्याख्या करता है नहीं भाष्यकार ने ये थोड़ा लिखा है नहीं वो अलग बात है ठीक है मैं वो कोई आ, आ, क्या कहते हैं जैसे कुछ ऐसा नहीं उत्तर देना चाहता हूं कोई बात नहीं है मैं ये पूछना चाह रहा हूं वहां पर वहां सुख की जो अनुभूति होती है दुख की अनुभूति होती है वो अनुभूति का क्या आ, किस साधन से हो रही है वहां पर नहीं अनुमान से तो पता लग रहा है आपको मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ वो बिना मन के कैसे अनुभव हो रहा है वहां पर सुख का अनुभव दुख का अनुभव वहाँ किस कैसे अनुभव हो रहा है कौन अनुभव करवा रहा है ईश्वर के, के द्वारा हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है प्रमाण नहीं समाधि समाधि क्या है समाधि सुषुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता तो वहां केवल प्रसंग ये कहता है आत्मा ब्रह्म समान होता है केवल ये पहले बात को सुन लीजिएगा ईश आत्मा ब्रह्म समान होता है ब्रह्म कैसा होता है दुख रहित तो होता है तो होता है। पहले सुनो तो पूरी बात को बीच में क्यों बोलते हो जब मैं आपको कहूंगा आप बोलिए तब बोलिएगा ना ईश्वर जिस रूप में दुख रहित तो होता है वैसे ही जीवात्मा इन तीनों अवस्थाओं में दुख रहित तो होता है यह प्रसंग है वहां पर ऐसा ठीक तो है ठीक है सुख वाला है तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं ठीक और कहीं से भी प्रमाण तो लाओ आप कि निद्रा के काल में ईश्वर का आनंद मिलता है कोई तो प्रमाण लाओ जीज़ी। जीज़ी। में तो, लाया नहीं। तो लाना चाहिए जब आप कल बोल रहे थे आप लाना था आपको दिव्या आनंद देखिये दिव्या आनंद का अर्थ दिव्या आनंद का अर्थ मोक्ष होता है ऐसा कोई नियम नहीं है प्रकृति का आनंद भी छोट आ, कम आनंद अधिक आनंद को दिव्यानंद कहते हैं तो मैं नहीं कर रहा हूँ योग दर्शन में कहा, कहा। दिव्यगंध तो दिव्य तो तो शब्द जो है लेकिन था इसका भी तो आप निश्चित नहीं कर सकते कि वहाँ ऐसी दिव्यान से ईश्वर का ग्रहण नहीं कर सकते इसमें भी तो आप इस इसका मैं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं है मेरे पास प्रमाण नहीं है तो ये तो ये, तो ये जितने तो भी शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर का आनंद दो स्थितियों में मिलता है एक तो समाधि में और एक मुक्ति में बोला वो आनंद तो के लिए ईश्वर तो से आनंद मिलता है प्रसंग ही नहीं है ना वहाँ परिस्थिति में आनंद मिलता है नहीं ऐसा नहीं लिखा है भी भी पहले पहले, पहले सुनो तो हर चीज नहीं लिखी रही थी ये। नहीं, आप नहीं में नहीं? शास्त्रों में ये प्रमाण मिलता है कि समाधि में ईश्वर का आनंद मिलता है ठीक है ना समाधि में ईश्वरीय आनंद मिलता है स्वामी दयानंद लिखते हैं और मुक्ति में ईश्वर का आनंद मिलता है ये भी स्वामी दयानंद लिखते हैं और नहीं सोने में मिलता ऐसा कहीं लिखा मिले ना जैसे समाधि में ईश्वर का आनंद मिलता स्वामी दयानंद लिखते हैं ऐसे मुक्ति में मिलता है ये भी स्वामी दयानंद लिखते हैं ऐसे स्वामी दयानंद ने लिखा हो या और किसी ऋषि ने लिखा हो निद्रा में भी ईश्वर का आनंद मिलता हो तब तो मान ले हाँ तो ले आनाषद हाँ उपनिषद का भी ले आना ले आना आप ले आना हमें कोई आपत्ति नहीं ले आना ठीक है और उगली शास्त्र में क्या बोला इसमें भी है। तो ले आओ ना प्रमाण लो मेरा मेरे, मेरे, मेरे कोई आपत्ति नहीं जब आप प्रमाण लाएंगे तब स्वीकार करेंगे ना हाँ जी चले हम आगे पाठ को चलाए दसमोध्याय तथम बुद्ध यो अर्थात नाना विधान ज्ञानानि परीक्षिता संप्रति क्रम प्राप्त परीक्ष्येते अलग अलग ज्ञानों को लेकर के परीक्षा की गई है बुद्धया अर्थात नाना विधानी ज्ञानी अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्रात्यक्षिक आनुमानिक शाब्दिक इस प्रकार से परीक्षितानी उन ज्ञानों की परीक्षा की गई संप्रति अब क्रम प्राप्त सुख दुख के परीक्षेते क्रम में प्राप्त जो सुख और दुख है उनकी परीक्षा की जाती है बोलिए इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात विरो, विरोधाच मिथ सुख दुख अर्थांतर भाव इस सूत्र में सुख और दुख को अलग अलग बताया जा रहा है सुख और दुख अलग अलग हैं। सुख ही दुख और दुख ही सुख ऐसा नहीं है सुख अलग है दुख अलग है ये प्रसंग है कैसे पता लगता है सुख अलग है दुख अलग है तो कहा इष्ट अनिष्ट कारण विशेषा सुख दुख यो उभ भिन्न वस्तुत्व सुख और दुख इन दोनों की भिन्नता है ये अलग अलग वस्तु हैं सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम सुख अलग है दुख अलग है यथा क्योंकि इष्ट अनिष्ट कारण विशेषा इष्ट कारणम इष्ट कारण हाजी पदार्थ वस्तु इति पदार्थ यहां वैशेषिक में तो पदार्थ है ना वस्तु का मतलब छ पदार्थों में गुण एक पदार्थ है इसलिए पदार्थ कहा जा रहा है हाँ जी इष्ट कारणम इष्ट के कारण चाह के कारण बता रहे हैं आप जिसको चाहते हैं जिसकी चाह है आपको क्या चाह है आपको स्वातंत्र्य स्वतंत्र होने की चाह है धना धन की चाह है सुगंध को प्राप्त करने की चाह है स्वादु भोजन आदि <laughs> स्वादु भोजन अच्छे भोजन को प्राप्त करने का तो इन सब सबका संभारहा इन सब सामग्रियों को चाहना सुख ये सुख के कारण है अनिष्ट कारणम न चाहना नहीं चाहना इसके पीछे कह रहे हैं पारतंत्रीय परतंत्रता को कोई नहीं चाहता फिर कहा निर्धनत्व निर्धन बनना कोई नहीं चाहता दुर्गंध में रहना कोई नहीं चाहता और गलत भोजन अस्वाद भोजन का मतलब है अशुद्ध भोजन कोई नहीं चाहता ये सब अनिष्टकार कष्ट कादि सामग्री और कांटे आदि में रहना ठीक है ना ये का अपने क्यों किया। क्या का मतलब है ना नागंध युक्त मतलब जो शुद्ध भोजन नहीं है स्वादु भोजन का मतलब जैसे मिर्ची हम लोग खाते हैं? उसको अस्वादु भोजन वो तो वो वो तो आपकी अपेक्षा है तो सापेक्ष शब्द हो गया यहाँ इसका अभिप्राय ये है बल्कि वो तो आपका आप ऐसा भोजन नहीं चाहते है तो आपके क्या कहते हैं आप बदकिस्मत के हैं इतना अच्छे भोजन को आप नहीं चाह रहे हो ठीक है ना मतलब जो सात्विक भोजन है वो आप नहीं चाह रहे हो तो हम क्या कहे उसके लिए और ऐसा ही है फिर आप क्यों ऐसा दिमाग बना रहे हो कि जैसे हम लोग खाते हैं मैं विशेष अर्थ तो इसी रूप में कर रहा हूं अशुद्ध भोजन को या अस्वादु भोजन कहा जा रहा है कंटक आदि सामग्री और कांटे आदि इस प्रकार की जितनी भी सामग्री है यह दुख के कारण है इत्तम कारण भेदाद इस प्रकार के कारणों के भेद होने से सुख दुख अलग है तथा दूसरा कारण बताया जा रहा है मिथा विरोधात परस्पर विरोध होने से दोनों परस्परम अपि सुख दुख के परस्परम विरोधे परस्पर विरोध होने से भी अर्थात सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी हैं नहीं एकाधिकरण सुख दुख के युगपद अनुभूयेते एक ही अधिकरण में एक ही काल में सुख और दुख इन दोनों का उपभोग नहीं किया जाता है अथच प्रत्यय विरोधात एक और बात कह रहे हैं कि प्रत्यय विरोधात अलग अलग ज्ञान होने से सुखे प्रसन्न वनत्व जब सुख होता है तो सुख में व्यक्ति प्रसन्न मुख वाला होता है दुखे दीन वदनत्वम दुख में दीनता दिखाई देती है शरीर मतलब चेहरे में मुरझा हुआ शरीर जिसको आप मुरझा हुआ चेहरा जिसको आप कह सकते हैं ये अलग अलग ज्ञान हो रहा है प्रसन्नता का ज्ञान होता है और दीनत्व का ज्ञान होता है सुख और दुख में तस्मादपि सुखम दुखम भिन्नम भिन्नम इससे भी पता लगता है सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम अस्थि सूत्रार्थ इष्ट अनिष्ट कारणों से इष्ट अनिष्ट कारणों से और परस्पर विरुद्ध होने से और परस्पर विरुद्ध होने से सुख और दुख अलग अलग पदार्थ हैं सुख दुख अलग अलग पदार्थ हैं प्रश्न किया जा रहा है सुख दुख कीक्षा तयोर ज्ञान भिन्नत्व मत्व क्रिय थे प्रश्न करता यह कहना चाह रहा है सुख और दुख की जो परीक्षा की जा रही है यह परीक्षा ज्ञान तय भिन्नत्व ज्ञान से वो दोनों अलग है ऐसा मानकर के की जा रही है सुख और दुख ज्ञान से अलग है ऐसा मान करके उनकी परीक्षा की जा रही है हाजी हाँ वो अभी उसी का चल रहा है सुख दुख और जान से भिन्न है या सुख दुख ही जान है इसकी परीक्षा चल रही है परंतु प्रश्न हमारा यह है सुख दुख के ना ज्ञान आदि पूर्व पक्ष कहना चाहता है वास्तव में सुख और दुख ये जान से अलग नहीं है तद यथा सुखम अहम जाने दुखम अहम जाने मैं सुख को जानता हूं मैं दुख को जानता हूं ठीक है अनुभूति रेशा ये तो अनुभूति मात्र है सुख को जानता हूं दुख को जानता हूं ये तो अनुभूति मात्र है और अनुभूति ज्ञान होती होता है इसलिए सुख और दुख ज्ञान से अलग नहीं है ये कहना चाहते हैं हाजी हा भोगो बुद्धि यू कही भोग ही बुद्धि है तो सुख और दुख ज्ञान से कोई अलग नहीं है यह कहना चाह रहे हैं वहां जो भोगो बुद्धि जो कहा है ना वो कार्यकार को एक मान करके बोला है तो अनुभूति रेशा ये तो अनुभूति मात्रे है पुनः कथम ज्ञानाद अर्थांतरत्व सुख दुख क्यों आत्मगुण प्रसंग आत्मा के गुणों के इस प्रसंग में ज्ञान से सुख और दुख को अलग कैसे माना जा रहा है जबकि सुख दुख ही तो ज्ञान है यह उसका कथन है पूर्व पक्षी का अत्र उच्चते इस संदर्भ में उत्तर दिया जाता है बोलीगा संशय निर्णयांतर अभाव ज्ञानांतरत्व ज्यानांतर हेतु ज्ञात भिन्नत्व ज्ञान से भिन्न मानने पर अर्थात सुखम दुखम च न ज्ञानम सुख और दुख ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान स्त ज्ञान से अलग हैं आत्म और ये आत्मा के गुण हैं तत्र तम हेतु ज्ञान से ये दोनों अलग हैं इस संदर्भ में यह हेतु है ये तो ज्ञाने तु ज्ञान में तो ऐसा होता है संशय निर्णयांतर से अभाव अस्ति। संशय निर्णयांतर से अभाव संशय और निर्णय इनके अंतर्गत सुख दुख का अभाव है संशय निर्णयांतरा जैसे आप ये संशयांतरा संशयांतरोस्ती संशय, संशय, संशय के अंतर्गत आता है निर्णय निर्णयांतरोस्ती निर्णय के अंतर्गत आता है एक है और संशय निर्णयांतर से अभाव संशय और निर्णय के अंतर्गत नहीं आता है ये इसका भी अभिप्राय है जी अंतर्गर हाजी अंतर्गत भेद अंतर भेद हो सकता है अंतर अंतर्गर्त अंतर्गत है हाँ हेतवंतर अभाविन्न हेतु ना होने से वो अलग चीज है यह अंतर्गत अंतर्गत का मतलब है उसके अंदर आना उसके साथ में रहना हेतु ज्ञान से भेद होने का कारण कहा लिखा है इसमें दूसरा ज्ञानांतरत्व हेतु तो। ज्ञान से भेद ज्ञान से भिन्न होने में हेतु तो है यहाँ ज्ञानांतरत्व हेतु तो। इसका अलग अलग है और निर्णयांतर अभाव यहाँ अंतर का मतलब अंतर्गत क्या समझ में नहीं आया यानी संशय निर्णय के अंतर्गत सुख दुख नहीं आते हैं संशय होता है तो बड़ा दुख होता है। हाँ जी संशय होता है तो दुख होता है संशय के कारण से दुख उत्पन्न हो रहा है वो एक अलग चीज है संशय दुख थोड़ा है हाँ तो यही कहना चाहते हैं। संशय के अंतर्गत दुख नहीं आता है अर्थात संशय दुख नहीं है निर्णय दुःख नहीं है ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आ रहा है मतलब जैसे ज्ञान और सुख अलग अलग नहीं है ये कहा जा रहा है ना तो अब ज्ञान तो दो प्रकार का होता है एक संशय ज्ञान और निर्णय ज्ञान अर्थात एक मिथ्या ज्ञान एक शुद्ध ज्ञान या संशय से मिथ्या ज्ञान को लिया जा रहा है पकड़ में आ रहा है तो अगर ज्ञान और सुख एक ही होता तो ज्ञान ज्ञान के अंतर्गत ही सुख को माना जाना चाहिए ना जी? और ने क्या सुख दुख तो ना ये निर्णय ने के अंतर्गत इसका अभाव सुख दुख का नहीं नहीं नहीं नहीं ये कहना चाह रहे हैं संशय और निर्णय के अंतर्गत नहीं आता है इसका ये अभिप्राय आगे पढ़ो अर्थात इसके अंतर्गत तो ये नहीं आते हैं इसका अभिप्राय ये है कि संशय और निर्णय ही सुख दुख नहीं है जी ठीक बात आप कह रहे हो ना कोई मान सकता है ना सुख दुख जान से अलग कुछ है नहीं है सुख दुख ही जान है ऐसा लोग मानते हैं कुछ मानने वाले जो भी हैं, हाँ जी आप कर रहे है। क्या कौन सा और से भिन्न सुख दुख है। हा जी हा संशय और निर्णय के अंतर्गत नहीं आते अर्थात तो भिन्न है यही तो अर्थ कर रहा हूं संशय निर्णय निर्णयांतरम संशय निर्णय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम ठीक है ये कहना चाह रहे हैं संशय निर्णय निर्णयांतरम संशय निर्णयांतरम संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम संशय और निर्णय इन दोनों से भिन्न नहीं है ज्ञान ये ये भाष्यकार करना चाह रहे हैं संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम बहुत संशय और निर्णय रूप ही ज्ञान होता है अगर ऐसा कहते हैं तो ये इसका अभिप्राय है तो मान लो कोई कहे संशय और निर्णय ही ज्ञान होता है ठीक तो है? है तो ठीक है जी ये तो ठीक ही है ये तो ठीक हाँ तो तो ठीक है वो तो तो ठीक गलत बोल दिया मतलब संशय निर्णय भिन्नम ना ज्ञानम संशय और निर्णय से ज्ञान अलग नहीं है संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम बहुत ज्ञान जो है संशय या निर्णय रूप, रूप ही होता है सांशयिकम ज्ञानम विपरीत ज्ञानम सांशयिक ज्ञानम को इन्होंने कहा है विपरीत ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान अतः अतचा निर्णीतम च भवति और निर्णीत ज्ञान होता है उक्तम ही पूर्व अंतर सूत्रेषु इससे पहले के सूत्रों में इस संदर्भ को लेकर के बोल दिया था तदुष्टम ज्ञानम तद अदुष्टम ज्ञानम ऐसा प्रात्यक्षिकादि ज्ञानम अदुष्टम ज्ञानम प्रात्यक्षिक आदि जो ज्ञान है वो अदुष्ट ज्ञान है तद विपरीतम दुष्ट ज्ञानम उसके विपरीत दुष्ट ज्ञान है सूत्रे चकारो निश्चयार्थ और सूत्र में जो चकार है वो निश्चय करने के अर्थ में आया है यानी यथार्थ ज्ञान को लेने के लिए न तथा सुखम दुखम ज्ञान विभागो सुख और दुख जिस प्रकार के ज्ञान के विभाग है ऐसे सुख दुख नहीं है ना तथा सुख दुखम ज्ञान हो सुख और दुख ये ज्ञान के विभाग नहीं है संशय निर्णय इव जैसे संशय निर्णय इस रूप में विभागे है ज्ञान के ऐसे सुख दुख के ऐसे विभाग नहीं है अहम जाने यथार्थम विपरीतम वा ये मैं जानता हूं यह तो यथार्थ जानता हूं या विपरीत जानता हूं, हूं, हूं। ठीक है तो यहां ज्ञान विशेषण यहां ज्ञान के विशेषण है यथार्थ और विपरीत यथार्थ ज्ञान विपरीत ज्ञान तो ये यथार्थता और विपरीतता ये ज्ञान के विशेषण है न तथा सुखम संशय निर्णय निर्णय निर्णय भाग।, भाग हाँ प्रिंट पूरा नहीं है कह रहे हैं न तथा सुख सुकम संशय निर्णय भाग उस प्रकार जिस प्रकार से ज्ञान के लिए आता है वैसा सुख जो है संशय या निर्णय वाला होता है सुख जो है संशय निर्णय वाला होता है मतलब नहीं होता है ना तथा है ना ना तथा ना वैसा सुख संशय निर्णय वाला है यह अच्छा और न तथा ना ही ऐसा दुख संशय निर्णय वाला होता है यानी संशय निर्णय के भागी बनता है यूं कहिएगा ना उस प्रकार से संशय निर्णय के भागी बनता है ये सुख ना वैसे दुख संशय निर्णय के भागी बनता है यानी संशय जो है सुख सुख संशय निर्णय वाला नहीं होता है या दुख संशय निर्णय वाला नहीं होता है जिस प्रकार का ज्ञान होता है मतलब ज्ञान विपरीत भी, भी होता है ज्ञान यथार्थ भी होता है कोई सुख ऐसा थोड़ा होता है सुख यथार्थ और विपरीत ऐसा तो होता नहीं है सुख तो सुख ही होता है एक ही प्रकार का सुख होता है ठीक है लिया वो ऐसा नहीं है पहले बात समझो अविद्या जनित सुख सुखी ही कहलाएगा सुख तो सुखी कहलाएगा और विद्या जनित हो तो भी सुख तो सुख जाएगा बस केवल अंतर है वो विद्या से प्राप्त हो रहा है सुख ये अविद्या से प्राप्त हो रहा है सुख तो, केवल यहां अंतर है सुख सुखों के आ, आ, क्या कहते हैं सुखों के श्रोत अलग है अलग है सुख तो सुख ही होता है सुख जैसे ज्ञान ज्ञान होता है वहां कहा ना अस्पष्ट ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान कोई अस्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता सारा ज्ञान ही स्पष्ट होता है कहा गया बोले की होता, कोई कि होता। भाई लोक में कहा, कहा जाता है ना जी मेरे को स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा ठीक है पहले सुन लो पहले पूरी बात सुनने के बाद बीच में बोलना चाहिए <laughs> पूरी बात सुनने के बाद बोलना चाहिए ठीक है पूरी बात सुनने के बाद बोलना चाहिए हाँ न्यायदर्शन में कहा ना कि कोई भी ज्ञान स्पष्ट अस्पष्ट नहीं होता है का? लोक में जी कहीं पर भी आया पहले सुन लो फिर बीच में बोल दिया आपने तुरंत ये आदत गलत पड़ गया आप लोगों को थी, मुझे थी थी। वो बाद में देख लीजिएगा ना न्यायदर्शन में ये बात कही है कि कोई भी ज्ञान स्पष्ट या स्पष्ट नहीं होता है जो भी ज्ञान होता है वो पूरा स्पष्ट ही होता है ये पहले भी कल परसूम भी आपको बोला है भी भी भी भी भी भी। भी। भी। कल बताया था ना प्रमाण प्रमाण ये बताए थे कि कोई भी ज्ञान स्पष्ट अस्पष्ट नहीं होता है सभी ज्ञान स्पष्ट होते बात को समझने का प्रयत्न करो ना यानी जो भी ज्ञान है वो पूरा होता है क्योंकि ये अब ये बोले कि कोई भी जनपष्ट नहीं होता है जो भी ज्ञान होता है, है। <speakers of language> चलिए कोई बात नहीं अब ये समझ लो लोक में ये बोला जाता है ना उसको ध्यान में रख करके मैंने वो वाक्य बोला लोक में ये तो ज्ञान मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ स्पष्ट हुआ हाँ ये ज्ञान पूरा स्पष्ट हो गया ये जो कथन होता है ये एक पक्ष को लेकर के होता है अर्थात मोटा अर्थ होता है या भ्रांत युक्त है वो या यूं कहिएगा विकल्प वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति वाला होता है जितना भी ज्ञान होता है वो पूरा ही होता है अधूरा कोई ज्ञान नहीं होता है हम भाषा में मोटे तौर पर ये बोलते हैं ये अधूरा ज्ञान है ये पूरा ज्ञान है ठीक है हर ज्ञान पूर्ण होता है वो तीसरे अध्याय के दूसरे पद में बता दिया है बाद में देख लीजिएगा अब नहीं देखना नहीं है मेरे को याद सूत्र संख्या ठीक है फिर बीच में बोलने का आदत आपको आ गया हो गया और कुछ पूछना है चलें। तस्मात सुख दुख के ज्ञान भिन्नो गुणों खलु आत्मना इसलिए सुख दुख जान से भिन्न आत्मा के गुण हैं अन्य भाष्यकार सूत्र अबुद्व विपरीतम व्याख्यातम दूसरे भाष्यकारों के द्वारा इस सूत्र को ठीक से ना जान करके विपरीत अर्थ किया है ठीक है क्या किया है इसको समझ लीजिएगा वैसे तो क्या कहना चाहते हैं ये तत्र प्रथम पहली बात तो ये है अंतर शब्द अभ्यंतर अर्थे कल्पिता पहली बात ये है दूसरे भाष्यकारों ने सूत्र में आया हुआ अंतर जो शब्द है इसको अभ्यंतर अर्थ में कल्पना किया है ये तो हा जी तो हाँ ये तो ये जो कहना चाह रही इसको तो सुनिएगा बाद में मैं बताऊंगा वो पहली बात यह है कि दूसरे भाषाकार लोगों अंतर शब्द को अभ्यंतर अर्थ कल्पिता अभ्यंतर अर्थ में कल्पना किया है अभ्यंतर अर्थ के मतलब है सुख ज्ञान में इस ऐसा अर्थ सप्तमी के अर्थ में ज्ञान में सुख दुख रहता है ऐसा अर्थ किया है उन लोगों ने दूसरे भाषा हाँ जो भी है नहीं द्रव्य भले ना, ना बोले बीच तो में, तो में मत बोलिएगा पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिए जब मैं आपको कहूंगा बोलिए तब बोलिए पूरे वाक्य को तो सुन लीजिए उन्होंने ऐसा अर्थ किया है कि ज्ञान में सुख दुख रहते हैं ऐसा अर्थ करके मान लिया यानी सप्तमी अर्थ करके अभ्यंतरे का मतलब ही यही है कि वो सप्तमी अर्थ मान करके तो अभ्यंतरे कल्पित अभ्यंतरे का मतलब है ज्ञान में रहता है या सुख में रहता है जो भी है सच बलात् ज्ञाने योजिता उसी को स्पष्ट किया सच्चा और वो अर्थ जो है वो बलपूर्वक ज्ञान में जोड़ दिया है यानी ज्ञान में सुख दुख रहते हैं या सुख दुख ज्ञान में रहते हैं या होते हैं ऐसा अर्थ उन्होंने किया है नहीं ज्ञानम लक्ष्यम यहां बताना ज्ञान लक्षित नहीं है यद तस् भिन्नत्व सुख दुखा सुख दुखाभ्याम प्रदर्शिएता यह ऐसा लक्ष्य ज्ञान को मुख्य बना करके ज्ञान में रहते हैं ऐसा मान करके के उनसे अलग है ऐसा लक्ष्य नहीं है यहां पर कहने का नचा ज्ञानम स्वतंत्र शब्द है ज्वान स्वतंत्र शब्द नहीं है यानी ज्ञान ऐसा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है जिसके अंदर सुख और दुख रहते हो अजी नहीं यहां इसका अभिप्राय यह है केवल शब्द केवल शब्द को लेकर के नहीं कहना चाह रहे ना अर्थ तो ये कहना है इनका कि ज्ञान में रहते हैं कोई ज्ञान शब्द सूत्र में जो पड़ा है ज्ञान शब्द वो स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं पड़ा है ये इसका अभिप्राय है और स्वतंत्र होता हो ज्ञान फिर उसके अंदर सुख दुख रहते हो ऐसा तो होता ही नहीं यानी ज्ञान में सुख दुख रह नहीं सकते ये इसका अभिप्राय है मतलब ज्ञान कोई मुख्य तत्व हो और उसमें रहने वाले सुख दुख हो ऐसा नहीं है यह कहना चाह रहे ज्ञान सुख दुख यो भिन्न लक्ष्य सुख दुख शब्दो स्वतंत्रो तस्माद् अर्थकल्पना विपरीता ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान सुख दुख यो केवल प्रसंग ये है कि ज्ञान से सुख दुख अलग है इस बात को लक्ष्य करके सुख दुख का शब्द स्वतंत्र हो सुख और दुख शब्द को स्वतंत्र रूप में पढ़ा है तस्माद तद अर्थकल्पना विपरीता इसलिए उनकी इस तरह की अर्थ की कल्पना करना उचित नहीं है हाँ जी अब पकड़ में आ गए जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दूसरे भाष्यकारों ने क्या लिखा है वो हमारे तो सामने नहीं है इन इन्होंने जो लिखा है उसके आधार पर यह है ये ये कहना चाहते हैं दूसरे वाक्यकारों ने ज्ञान में सुख दुख रहते हैं ऐसा अर्थ मान करके उन लोगों ने अर्थ की कल्पना की है क्या ज्ञान कोई स्वतंत्र पदार्थ है जिसमें सुख दुख रहते हो ऐसा तो है ही नहीं है ज्ञान कोई स्वत... जैसे द्रव्य स्वतंत्र पदार्थ होता है और उसमें बहुत सारे गुण रहते हैं वो एक अलग बात है ऐसा कोई ज्ञान स्वतंत्र ऐसा पदार्थ हो जिसके अंदर सुख दुख रहते हो ऐसा तो है ही नहीं है लेकिन उन लोगों ने ऐसी व्याख्या की है उनकी व्याख्या को देखने से ऐसा पता लगता है कि ज्ञान में सुख दुख रहते हैं ऐसा जो उन्होंने कल्पना की है ऐसी कल्पना जो की है वो विपरीत कल्पना है वो उचित नहीं है ये कहना चाहते हाँ जी मतलब तो अभ्यंतरे इसके अंदर रहते हैं इस तरह तो है, का अर्थ अंतर का का अंतर अंतरगत अभ्यंतर सूत्र है अभाव है अंदर अभाव अभाव ये अंतर अभाविड़ेगा उस स्थिति में ज्ञान के अंदर नहीं है यह अर्थ होगा इसका ज्ञान के अंतर्गत तो नहीं तो तो अंतर भी है और अभाव भी है प्रश्न पहले सुनो अंतर संशयांतर संशयांतर का अर्थ एक होता है सं, संशय के साथ में रहना संशय के अंदर रहना या संशय के साथ रहना इसके अंतर्गत आना इस, जैसे ये रहता है वैसे ही रहता है इसी के साथ साथ ये है यहां तो यही चल रहा जी अंतर का है और अंतर्गत अभ्यंतरथ की अभाव शब्द है इन्होंने जो अर्थ किया वो एक अलग बात है आप जो कहना चाह चाहे उन्होंने केवल अंतर शब्द का अभ्यंतरे अर्थ किया है कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यंतर शब्द करने के बाद अर्थ किया हाँ। इस, पढ़ा हाँ। है मैं माना थोड़ा कर रहा हूँ अंतर शब्द का अभ्यंतर रहती है कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं। और किन जिन्य शब्द का उससे कोई दुख नहीं आएगा ये अर्थ अच्छा नहीं कभी बचेगा की ज्ञान के अंदर सुख है इसका अर्थ कभी खड़ा हुआ है नहीं नहीं वो उनका भाषा देखेंगे तो पता लगे ना पूरा गलत लिखेगा इतने उनसे गलत इतना कोई सिद्ध नहीं होता है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इन्होंने जो लिखा वो सही है मैं ये कहना चाह रहा हूं इन्होंने जो कहा कि सुख ज्ञान के अंत ज्ञान में सुख दुख रहते हैं ऐसा अर्थ मान करके उन्होंने अर्थ किया है फिर वही बात है ये वो जो लिख रहे हैं ना अभ्यंतरे ये लिखा है ना अंतर शब्द हो अंतरे अभ्यंतर अर्थ कल्पिता अभ्यंतर अर्थ कल्पिता यानी उसके अंदर उसके अभ्यंतरे का मतलब उसके अंदर सप्तमी अर्थ मान करके सप्तमी अर्थ मान करके ज्ञान में रहता है ये अब कैसे लेने योजिता है भी के हाँ तो बलात तो इसलिए बलात बलात् ज्ञान योजिता ज्ञान में जोड़ा है अर्थात ज्ञान में रहता है सुख दुख पूरा बल लगा के भी जोड़ देंगे तो आगे अभाव शब्द बैठा तो ये करवाई नहीं सकता कि अभाव अभाव को अब, का अर्थ को बाद में देख लीजिएगा पहले इसको तो समझ लो जो ये लिखना चाहते हैं ना उसके अनुसार ही तो इसका अर्थ देखोगे ना अब अपने अनुसार थोड़ा अर्थ देखोगे दिया इधर उधर मत जाइए एक देश लेकर कोई खंडन करने लगे थोड़ी मैं कब कह रहा हूँ इन्होंने जो अर्थ किया वो सही है पहले ये ये जो कहना चाहते है उसको तो समझो इन्होंने गलत लिखा है सही लिखा है एक बात की बात है ये क्या, कहना क्या चाह रहे हैं उसको तो समझ लो ना पहले वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं बलात् ज्ञाने योजिता बलात् ज्ञान में सुख दुख को जोड़ा है यानी दूसरे वाक्यकारों ने ज्ञान में सुख दुख रहते हैं ऐसा अर्थ जोड़ा है और ऐसा अर्थ नहीं जोड़ सकते ये कहना चाहते हैं ये का सुख, बल से में जोड़ा है ये लिखा है ना बला ज्ञान योजिता अंतर शब्द क्या अंतर शब्द है बला ज्ञान योजिता हां तो ज्ञान में जोड़ा है तो इसका क्या मतलब अंतर शब्द को जोड़ा है सुख दुख को नहीं क्या अंतर शब्द को नहीं जोड़ा है सच नहीं तो तेजा लिखना चाहिए अंतर शब्द बला जान योजिता तस् अभाव सुख दुख नहीं मतलब केवल अंतर शब्द को ज्ञान में जोड़ने का मतलब ही नहीं है ना अंतर शब्द को ज्ञान में जोड़ने की बात क्यों कहेंगे क्या ज्ञान के, के? के साथ दुख का अभाव है अर्थ निकलेगा मतलब हाँ। हाँ। अगर आप ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो फिर वो गलत नहीं है ना वो तो सही है तो फिर क्यों खंडन कर रहे हैं कोई लेकर इसलिए इसलिए पूरा अर्थ को ना जान करके आप अपना अर्थ निकाल करके तो ये अब आप, आप देखे अभ्यंतर अर्थ कल्पिता अभ्यंतर अर्थ कल्पिता अंतर शब्द अभ्यंतर अर्थ कल्पिता अभ्यंतर शब्द के माध्यम से सुख दुख को ज्ञान के अंतर्गत कल्पना की है इसलिए कह रहे हैं साचा अर्थ सचा अर्थ वो जो अर्थ किया उन्होंने इस तरह का वह अर्थ ऐसा किया कि, कि बलात् ज्ञाने योजिता उस अर्थ को उस, उन्होंने बलपूर्वक ज्ञान में जोड़ा है ऐसा है ना कि सा, सा का अर्थ अंतर शब्द है क्योंकि वह सा है इसलिए वो अंतर शब्द लेंगे ऐसा अर्थ नहीं है सचा अर्थ वो अर्थ ऐसा जो उन्होंने किया है वो अर्थ बलपूर्वक ज्ञान में जो, जोड़ा गया है उस अर्थ को ऐसा अर्थ नहीं कर सकते ये इसका अभिप्राय है केवल अंतर ही आप बता रहे हैं। निकल रहा है और मैं जो कह रहा हूँ कौन सा यही निकलेगा कैसे कैसे आप जो अर्थ कह रहे हैं अगर वो निकल रहा है तो उस अर्थ से फिर ये गलत सिद्ध नहीं करेंगे ना भाष्यकार उसको वो गलत सिद्ध कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ नहीं कहना चाहते हैं तो इन्होंने जो यहाँ दिया गलत हैकार देना चाहिए वो वो ठीक है वो नहीं दिया है वो गलत वो मैं सही किया थोड़ा कह रहा हूं मैं अगर गलत अर्थ किया तो दे, देना चाहिए था और इसलिए नहीं दिया इसका कलेवर बढ़ता होगा मान करके नहीं दिया होगा ही बस केवल संकेत मात्र मात्र है मात तो संकेत तो कर ही सकता है ना व्यक्ति की संकेत किया है संकेत कर सकता है कोई भी व्यक्ति और उन्होंने गलत किया नहीं किया वो तो उसके उनके भाष्यों को देखने से पता लगेगा और हम तो उनके भाष्यों को तो देखा नहीं है तो तो नहीं जाते। बात दिया। क्या आर्श को नहीं जाते। ते ते। किसने का आर्श भाष्य को नहीं सुने जाता हाँ ऐसा आप गलत कह रहे हो नहीं प्रशस्त भाष्य को इसलिए मना किया है उसको ब्रह्म मुनि जी ने उसको आर्स नहीं माना है वो अलग बात है अगर आ, वो जो प्रशस्त वाश्य यदि ऋषिकृत अगर होता तो पठन पाठन की प्रक्रिया में जैसे भाष्यकारों ने किया है और तो हाँ। ने, को नहीं माना। प्रेत्न, प्रेत्न को ने क्या माना कर्म कर्म माना माना माना आपने आपने मान लिया क्या क्या उन्होंने को था नहीं माना इसका यह अभिप्राय नहीं है इसका पहले सुनो ना केवल ब्रह्म नहीं है और कोई भी मुनि कोई भी परंपरा से कोई भी नहीं माना इसको जितने आर्य समाज के प्रसंग में चले आ रहे अगर ये भाष्य बीच में मत बोलिए जितने भी लोग विद्वान हुए अपने से पूर्वज विद्वान लोग इस प्रशस्त भाष्य को आ, ऋषि कृत नहीं माना अगर माना हो तो पठन पाठन की प्रक्रिया में सब लोग चलाते कौन हम अपने से पूर्व वर्तमान के लोग नहीं अपने से पूर्व जितने विद्वान हुए हैं चाहे ये क्या नाम है उदयवीर शास्त्री जी और बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं वो इसको मैं नहीं माना है क्योंकि उनका हेतु तो यही है अगर ऋषिकृत तो होता है जैसे वादसा ने सूत्रानुसार उनका अर्थ किया है सूत्रानुसार भाष्य किया है और वेदभाष्य वेद व्यास ने योग दर्शन के सूत्रानुसार भाष्य किया है ये सूत्रानुसार ना करके स्वतंत्र व्याख्या है किसी अच्छे विद्वान की होगी मैं हम मना नहीं कर रहे हैं हाँ ये जरूर है प्रशस्तपाद भाष्य के नाम से उन्होंने इसका नाम ही रख दिया जैसे अठारह पुरान, का नाम रख दिया वेदव्यास के हैं ये नाम रख देने मात्र से वो ऋषिकृत नहीं होगा ना अठारह पुराणों का नाम भी वेद व्यास का नाम रख के इतने मात्र से वो ऋषिकृत थोड़े हो जाएंगे पुराण ठीक है हाँ ठीक है हम मान रहे हैं विद्वान अच्छे विद्वान रहे होंगे जिसने भी बनाया होगा अगर सूत्र के अनुरूप होता तो स्वीकार किया जा सकता स्वतंत्र भाष्य इसलिए हमने मना किया और ये भी मना नहीं किया कि उसको आपको कभी नहीं पढ़ना चाहिए ये भी नहीं मना किया ये पूरा होने दो उसके बाद पढ़ लेना क्यों लाभ क्यों नहीं है जब आपको इतना राग है उसमें इतना प्रेम है तो आप कभी भी पढ़ लेना जी हाँ परसों क्या आज आज से ही पढ़ लेना मेरे कोई दिक्कत नहीं है अब पढ़ लेना मेरे कोई दिक्कत नहीं मैंने कब नहीं र... र... रविशंकर जी मैंने आपको बोला था ना आप पढ़ सकते हो कितने दिन पहले बोला था जब आपने बांटी था ना पुस्तकें उसके दो तीन दिन के बाद मैंने बोला था ना आप लोग पढ़ सकते हैं हाँ जब इन्होंने बांटा तब पढ़ने के लिए भी स्वीकृति दे दी थी हाँ, तो तब मेरे को मुख्य प्रसंग जो होना था हो गया था इसलिए मैंने कहा पढ़ लो मेरे कोई दिक्कत नहीं है आ, अच्छा अब आप, आप क्योंकि ये दर्शन आपने पढ़ लिया अब उसको नहीं पढ़ने पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है इसका मतलब आपको दर्शन में रुचि नहीं है अगर रुचि होती तो निश्चित रूप से आप पढ़ोगे आप उसको है। बैठा वो, कोई वो कोई दे कारण, दे नहीं। कारण नहीं है वो कोई कारण नहीं है तो, तो पूछने में के पढ़ लिया भी जाकर कमाल है, कभी भी पूछ सकते हैं पढ़ने का मतलब पढ़ने के बाद फिर नहीं पूछेंगे क्या कौन समय देगा जी? क्यों नहीं देंगे आप भी नहीं देंगे अब पहले पूछो तो अब पढ़ने के बाद पूछ लेना और समय देंगे तो आप आप हाँ जी मैं आ, मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ आकर के हाँ जी इसका समाधान करो ऐसा पूछेंगे थोड़ा बताएंगे उसके लिए समय ले लेना आपके अनुसार में आप और वो आप मैं थोड़ा समय दूंगा मैं अपने अनुसार दूंगा ना समय मैं अपने अनुसार दूंगा समय ठीक है चले कहा चल रहा था हमारा सूत्रार्थ सुख दुख सुख दुख संशय निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं सुख दुःख संशय निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं ज्ञान से भिन्न होने में यही हेतु है ज्ञान से भिन्न होने में यही हेतु है सूत्र समझ में आ रहे अगर ज्ञान के अंतर्गत आते तो संशय निर्णय के अंतर्गत आ जाते संशय निर्णय के अंतर्गत नहीं आ रहे इसलिए ज्ञान से भिन्न होने में यह हेतु है संशय निर्णय निर्णयांतर अभाव ज्ञानांतरत्व हेतु हेतुती क्या ज्ञान तीन प्रकार के हैं ज्ञान तीन प्रकार के ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान तीन प्रकार के हैं सुख ज्यान, दुख ज्यान और मिथ्या कोई प्रमाण देना पड़ेगा आपको uh, क्या प्रत्यक्ष होता है नहीं सुख का ज्ञान अलग है सुख अलग है सुख का ज्ञान तो होता है हमें हम कब मना कर रहे हैं सुख का भी ज्ञान होता है दुख का भी ज्ञान होता है सुख का ज्ञान होता है तो ज्ञान तो हो गया ज्ञान होना अलग है सुख चीज अलग हाँ सुख क्या सुख तो सुख ही होता है और ज्ञान ज्ञान होता, ज्यान होता हो जब वो हो उसे नहीं है उसे सुखी क्या मतलब जब ज्ञान होगा तभी वो सुख है सुख होने पर आपको सुख का ज्ञान होता है दुख होने पर दुख का ज्ञान होता है ज्ञान अलग है सुख अलग है यानी जब सुख होता है तो सुख में अनुभव कर रहा हूं ज्ञान वो ज्ञान अलग चीज है और जो अनुभव की जा रही है सुख वो अलग चीज है ये मैं जिस सुख को अनुभव कर रहा हूँ सुख को अनुभव कर रहा हूँ सुख का जो ज्ञान अनुभव कर रहा हूँ तो वही तो सुख है सुख का ज्ञान अनुभव कर रहा हूं नहीं है सुख सुख जो मिल रहा है मेरे को सुख की जो प्राप्ति हो रही है ये सुख है ये ज्ञान अलग है और जो सुख हो रहा है वो अलग चीज है सुख हो रहा है जैसे मेरे को दुख रहा है दुख ना कोई जान तोड़ा है क्या है नहीं दुखना तो दुख ही है ना ना ना ना ना ना, जो है जान है। <मेंगा थो जान> ना ना बिल्कुल नहीं है अगर वही है तो फिर ये निषेध क्यों कर रहे हैं दुख से ज्ञान होता है सुख से ज्ञान होता है सुख जान का कारण बन रहा है दुख ज्ञान का कारण बन रहा है ये है अगर सुख आगे सूत्र स्वयं कह रहे हैं उसी से वही वही जिससे जो हो रहा है वही वो, वो नहीं होता है यानी सुख से जान हो रहा है इसका मतलब हां सुख से जान होता है दुख से जान होता है यानी सुख होने पर सुख का ज्ञान हो रहा है दुख होने पर दुख का ज्ञान हो रहा है तो दुख और सुख कारण बन रहे हैं और ज्ञान कार्य बन रहे हैं पहले पहले पूरी बात सुन लीजिएगा बीच में नहीं सुख हो गया यानी सुख मिल रहा है और सुख से जान भी हो रहा है यानी सुख जान की उत्पत्ति में कारण है दुख जान की उत्पत्ति में कारण है इसलिए कारण अलग होता है कार्य अलग होता है कारण कारण ही कार्य नहीं होता है कभी यह सिद्धांत है कारण कभी कार्य नहीं होता कारण हमेशा कारण होता है कार्य हमेशा कार्य होता है पहले पहले इसको पढ़ लेना ये आ रहा है उसी प्रसंग को लेकर के मैंने स्मृति वाले दर्शन और दर्शन तो दर्शन मतलब प्रत्यक्ष वो एक अलग चीज है और प्रत्यक्ष का ज्ञान होना वो एक अलग चीज है तो अनुभव और अनुभव का ज्ञान होना पता लगना कि मैं जान रहा हूँ वो एक अलग चीज है दोनों अब कहना क्या चाहते हैं कहना चाहता हूँ अलग है ज्ञान होना वो अलग है उसमें प्रमाण दे रहा था वो तो ठीक है वो तो मैं समझ ही रहा हूँ वो तो है आगे आई रहे ना वही प्रसंग जब आएगा तब पढ़ लेना आपने सूत्र तो आपने भी अंतर का दूसरे वास्ते हाँ जी हा। से दूसरे वास्ते हाँ जी उसके ब्राह्मण जी के अनुसार आपका सूत्र रख <laughs> ब्रह्म के अनुसार अंतर्गत नहीं आते हैं का मतलब ये है वो ही नहीं है ये इस अर्थ में उन्होंने जो अर्थ किया है वो सप्तमी वाला अर्थ है यानी ज्ञान में सुख दुख आते हैं अर्थात सुख दुख अधिकरण मान रहे हैं ज्ञान में अभ्यंतर का मेरा अर्थ अर्थ को तो समझो ना जो मैंने अर्थ किया है उस अर्थ वो अर्थ कहते सुख दुख ज्ञान के अंतर्गत नहीं आते हैं एक अर्थ है और वो अर्थ है सुख दुख ज्ञान में है या सुख दुख ज्ञान में रहते हैं वो एक अलग अर्थ है ठीक है अगर अगर अगर मान करके चलें दूसरे वाक्यकारों ने जो अर्थ किया है वही मैंने अर्थ किया है तो हाँ मैं वही अर्थ किया अगर मेरे अर्थ के अनुसार दूसरे वाक्यकारों का अर्थ भी वही है जैसा अर्थ मैं कर रहा हूँ तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है ठीक है मैं भाष्यकार से अलग अर्थ कर रहा हूँ ये मान लीजिएगा ठीक है उसमें कोई बात नहीं है क्योंकि सूत्र का अर्थ अर्थ ही एकता है कि सुख दुःख संशय निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं उनसे अलग है तभी जान के अन, आ, आ, जान से अलग होने में यह तो बन रहे अगर संशय संशय और निर्णय जान ही सुख दुख होता तब तो कोई बात ही नहीं बनती तब तो ठीक है ज्ञान और सुख अलग अलग नहीं है पर अलग अलग है इसलिए उसके अंतर्गत नहीं आते ये इसका भी प्राय है हाँ जी के अंतर्गत जो वो जान नहीं आते हाँ तो ठीक है तो आप क्या कहना चाहते है उससे कह करके आगे का बताओ देखेंगे ना हम तो देख लेना हाँ दिखाई जा सकते ना वो तो बताएंगे ना आगे हाँ जी हेतु आहा दूसरा हेतु दिया जा रहा है सुख दुख को ज्ञान से अलग बताने में जो आप कहना चाह रहे हैं बोलिए तयोर निष्पत्ति ही प्रत्यक्ष अभ्याम तयो प्रथम सूत्रता प्रकृत यो सुख दुखयो उत्पत्ति तयो उन दोनों की जो उत्पत्ति है प्रथम सूत्रतः पहले सूत्र में प्रकृत आए हुए सुख दुखयो पहले सूत्र में आए हुए सुख दुखों की तय शब्द का अर्थ है तो उन सुख दुखों की उत्पत्ति अर्थात प्राप्ति उनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम ज्ञानाभ्याम बहुत प्रत्यक्ष और लैंगिक ज्ञान उनसे होती है प्रत्यक्ष से सुख की उत्पत्ति होती है अनुमान से सुख की उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष से, हाँ जी हाँ जी और अनुमान ज्ञान से सुख की उत्पत्ति होती है ऐसा अभी आपने पीछे कहा सुख दुख सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान सुख कारण है और ज्ञान कार्य दोनों बनते हैं दोनों बनते कभी ये कारण बनते कभी वो कार्य बनते उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी शब्द प्रमाण से भी होता है लिखा नहीं, लिखा नहीं है <laughs> उससे भी होता है सुख दुख बहुत सारे कारण है दो कारण बता दिया उन्होंने हाँ जी यदा खुद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम ज्ञानम जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है तदा तदा ही त्ञान ज्ञानस्य आनुकूल्य सुखम उस जान की अनुकूलता से सुख मिलता है पकड़ में आ रहा है जी जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा अनुकूल है उसकी अनुकूलता से सुख होता है हा जी और प्रातिकूल्य और वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो दुख होता है प्रातिकूल्य दुखम साक्षात अनुभूय थे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है व्यक्ति को इसे कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान से सुख मिलता है ये इसका विपरीत है तथे उसी प्रकार से लिंग दर्शनात् लैंगिक ज्ञान जाए किसी लिंग को देखने से अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है तैंगिक ज्ञान ज्ञानस्य आनुकूल्य उस अनुमानिक ज्ञान की अनुकूलता होने पर सुखम सुखवेत होता है व्यक्ति को सुख मिलता है प्रातिकूल्य दुखम अनुभूत प्रतिकूलता में दुख की अनुभूति करता है व्यक्ति अब वही बात कहना चाहते हैं नहीं तत्जातम तदेवा भवती नहीं ततो जातम तदेवा भवती उसी से उत्पन्न होकर के वही नहीं होता है यानी कार्य कारण से जो उत्पन्न हो रहा है वो कारण नहीं होता है मतलब अनुमान कारण बन गया उस कारण से जो उत्पन्न हो रहा है वो ही फिर कारण नहीं हो सकता उत्पन्न होने वाला कार्य है उत्पन्न कराने वाला कारण है कारण कोई कार्य नहीं कह सकते ये कहना चाह रहे हैं। अनुमान से सुख उत्पन्न हुआ। हो गया सुख हो गया सुख प्राप्त हुआ हुआ। हाँ, और क्या होता है कि अनुमान से सुख हुआ और सुख से और फिर सुख का ज्ञान ज्ञान हुआ क्योंकि अलग है ना हाँ अलग है सुख हुआ सुख प्राप्त हुआ आ, आ, आ, आपको अनुमान ज्ञान हुआ उदाहरण देता हूं मैं एक गाड़ी आ गई बाहर ठीक है ना उसकी आवाज सुना घर के अंदर बच्चा जो को अनुमान हो गया पिताजी आ गए उससे व्यक्ति को अनुकूलता हो गई पिताजी आए तो कुछ ला रहे हैं उसकी अनुकूलता हो गई तो उसको सुख सुख प्राप्त हो गया उस सुख से फिर उसको मैं सुखी हो रहा जान है वो अलग हो गया पकड़ में आ रहे सुख मिल गया और उस सुख से फिर उसको और जान होता है आ, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं फिर वो ज्ञान अलग है फिर वो सुख का ज्ञान होगा तो मैं मैं मैं ये जान जान जान क्या सुख जाने है? दुख जाने दुख ज्ञान है वो तो हाँ ये समझ ले होने वाला ज्ञान है सुख से होने वाला ज्ञान हाँ, है।, तो है दुख से होने वाला ज्ञान है ऐसा तो जो सुख से होने वाला ज्ञान होता है सुख से होने वाला ज्ञान सुखी देता है सुख से होने वाला ज्ञान ज्ञान होता है हाँ। को देता है? कोई जरूरी नहीं है कभी दुख भी दे सकता है मैंने ज्ञान भी सुख देता है ठीक है तो ये तो, ये तो ये तो कह रहे हैं पर सुख सुख ज्ञान से उत्पन्न रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान से सुख होता है अनुमान ज्ञान से सुख होता है शाब्दिक ज्ञान से सुख होता है ज्ञान सुख देने वाला होता है तो दुख से होने वाला जो ज्ञान है क्या दुख से जो होने वाला में दुखी हो रहा अब जो दुख से जो ज्ञान हुआ वह जो जान है आगे आगे सुख को भी उत्पन्न कर सकता है और दुख को भी उत्पन्न कर सकता है। उसमें कोई है? ठीक है चले दी तो कह रहे हैं किंतु ज्ञानात भिन्नम आत्मनो गुणांतरम इसलिए वो जान से भिन्न सुख दुख जो है भिन्न गुण गुणांतर है और आत्मा का गुण है सूत्रम अन्य भाष्यकारे भाष्यकार विपरीतम व्याख्यातम इस सूत्र की व्याख्या भी दूसरी दूसरे भाष्यकारों ने विपरीत अर्थ किया है मतलब छोड़ते नहीं है कहीं भी अगर आया है ना तो कही देते हैं वो छोड़ते नहीं हाँ जी <laughs> क्या अपना हो जाए। हाँ वो एक अलग बात है वो अलग बात है हाँ. प्रवाहे न स्खलनम बहती ऐसा है ये प्रवृत्ति है प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की गलती दिखाना नहीं नहीं। कोई बात नहीं वो तो ठीक है वो तो स्वाभाविकता है व्यक्ति हर व्यक्ति दूसरे की गलतियों को देखता ही है अपनी गलतियों को क्यों देखेगा वो दूसरों की गलतियों को तो देखेगा बात है सूत्रार्थ प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रत्यक्ष और अनुमान से सुख दुख की उत्पत्ति होती है प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान से ऐसा लिख लीजिएगा प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान से सुख दुख की उत्पत्ति होती है इससे भी सुख दुख ज्ञान से भिन्न सिद्ध होते हैं स्पष्ट हो गए हां जी जी सुख है और हुँ। हुँ। तो ज्यान, ज्यान सुख का और का का मुझे ज्ञान ज्ञान ज्ञान हो रहा तो तो उस वो वो कारण कारण बनेगा बनेगा दुख भी नहीं मतलब आ, आ ये दे देंगे आपके मन में होगा कोई हाँ जी हाँ हाँ बाद में असले ना पहले उदाहरण तो दो सर ठीक नहीं इसलिए उसके उससे मिलता जुलता आपने बताया था वो आप उदाहरण नहीं देना चाह रहे तो मेरे को पता है ऐसा है सुख हुआ ठीक है अब सुख से जान हो गया मान लीजिएगा मेरे को पता लग गया कि कोई भी ले सकते हैं तो दाग दाग दाग। हाँ जी हाँ जी तो रसगुल्ला खाया हाँ रसगुल्ले से मेरे को सुख हुआ अब वो वो जो मैं मैं अभी मेरे को कि सुख ले रहा हूँ अब वो जो का ज्ञान है तो उसी ज्ञान से मुझे तो एक तो एकदम पता लगा कि मेरे है तो उसी से तो से सुख के ज्ञान उसका सुगर है, है। संबंध वो अलग बात है मतलब जो सुख का ज्ञान हुआ उस सुख के ज्ञान से फिर नया कुछ उत्पन्न हो सकता है ना वो तो नया है संबंध क्यों जोड़ रहे हैं मतलब उस सुख ज्ञान से आगे जो अगला जो है सुख ज्ञान से सुख भी उत्पन्न हो सकता है सुख ज्ञान से दुख भी उत्पन्न होता है सुख का जो ज्ञान हुआ उससे दुख कैसे उत्पन्न हुआ अगर आप कहेंगे तो कारण सारे संबंध तो लगाना पड़ेगा तो बता रहे ना वो तो क्योंकि पता लग रहा है ना उनको कहना मतलब मिठाई खा रहा है तो सुख तो हो रहा है उस सुख से हाँ मेरे को मिठाई मिली मैं खा रहा हूँ ऐसा जान हो गया लेकिन बाद में पता लगा उसको अरे मेरे को तो शुगर है तो उसी सुख जान से फिर दुख भी उत्पन्न हो जा रहा है से रसगुल्ला से कि इसमें शुगर है इससे उसको दुख होगा इस ज्ञान से कि इसमें शुगर है और ये मेरे लिए हानिकारक है ये कारण बनेगा उसके दुख में ये कारण बन जाएगा की मेरे को इस सुख का लाभ हो रहा है तो ये सुख मतलब ये तो का कारण बनेगा ऐसा है सुख तोड़ा कहा जा रहा है सुख का अनुभव वो तो सुख का अनुभव ज्ञान है ना हाँ। उस ज्ञान से फिर उसको फिर बोध हो रहा है दूसरा बोध क्या बोध हो रहा है कि सुख तो अब ले रहा हूं मैं ठीक है ना लेकिन ये मेरे को हानि पहुंचा देगा क्योंकि मेरे को शुगर है ऐसा ज्ञान से ज्ञान हाँ तो ज्ञान से ज्ञान होता है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं फिर तो हाँ जी सुख ज्ञान से आगे वो नेक्स्ट स्टेप है ना वही स्टेप नहीं है वो अगला है वो अगला है वो तो होता ही है उसमें तो कोई बात है। हाँ जी सुख का कारण नहीं बताया जा रहा है सुख का ज्ञान है उस ज्ञान से ही तो अगला ज्ञान हुआ है ना व्यक्ति को उसी भाई सुख का ज्ञान हो गया फिर उस ज्ञान से फिर नेक्स्ट नया जान हो रहा है कि अरे मेरे को तो शुगर है ये तो हानिकारक हो जाएगा मेरे को फिर उसको उससे दुख हो रहा है अरे मैंने तो गलत खाया नहीं खाना चाहिए ऐसा दुख हो रहा है उसको जरूरी जरूरी है है किसने कहा सुख भी हो सकता है दुख भी सुख ज्ञान से आगे सुख भी हो सकता है और सुख जान से आगे दुख भी हो सकता है किसी को सुख का जान से सुख भी होगा किसी को दुख भी होगा ये यानी उसको कोई शुगर नहीं है उसने रसगुल्ला खाया और सुख का जान तो बहुत अच्छा है ये तो बहुत बढ़िया है, आखिर भी मेरे को ऐसे ही मिलता रहे ऐसा उसको आगे के लिए सुख का जान हो रहा है सुख हो रहा है आगे भी ऐसे ही होगा मेरे को आगे भी ऐसे ही मिलेगा उसको सुख की अनुभूति हो रही फिर क्या है ना आ, ये तो बताया जा रहे हैं तो। हैं चल गया लैंगिकात खत्म सुख सुख दुख दुख के लैंगिक ज्ञान से कैसे होते इति उत्तरम इशता इस उत्तर को चाहने वाले को पुनः अपरो थे। फिर दूसरा एक हेतु दिया जाता है सुख दुख कयो क्षानात भिन्न सुख दुख को ज्ञान से अलग मानने में एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है बोलिए अभूत इति अपि। अभूत इति खलु वा वा गते गते दिने मासे वा अभवत। गते दिने मासे अभूत इति हो गया या हुआ सुखम अभूत सुख हुआ कब गते दिने पिछले दिन में या पिछले महीने में पिछले महीने में सुख हुआ या पिछले दिन में सुख हुआ ऐसे तस्या स्मरणा उसके स्मरण से पुनः सुखम दुखम अनुभवती जन अनुभवति जन उसके स्मरण से फिर दोबारा सुख दुख का अनुभव करता है व्यक्ति अपिशब्दाद भविष्यति में सुखम जलवृष्टितो तो अन्नोत्पत्तिया ये भविष्य के लिए बताया जा रहा है अपि शब्द से भविष्य काल को भी लिया है यहां पर अभूत के साथ साथ भविष्यत अपि ऐसा ले सकते हैं तो भविष्यत काल में भी व्यक्ति को सुख हो सकता है भविष्य में सुखम मेरे को सुख होगा क्यों वृष्टि तो अन्नोत्पत्तिया जलवृष्टि के कारण से अन्न की उत्पत्ति हो जाएगी फिर मेरे को सुख उत्पन्न हो जाएगा यानी जल मिल गया यह वृष्टि हो गई है इसलिए मेरे को अनाजादी पैदा हो जाएंगे फिर मेरा सुख मिलेगा ऐसा भविष्य में भी उसको सुख हो सकता है उस जान से पुत्रों में प्रवासात आगमिष्य मेरा पुत्र परदेश से आ जाएगा इति आशंसनाथ इस आशा से भी व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है ठीक है जी हाजी नहीं नहीं मतलब प्रवास में मेरा बेटा गया हुआ है अब वो उसको पता लग गया कि मेरा बेटा आने वाला है बस इतने सुनने मात्र से भी उसको सुख होता है ये कहना चाह रहे तथा भोजन प्राप्णात भोजन की प्राप्ति से तद आस्वादने न उसके आस्वादन यानी उस भोजन को ग्रहण करने से भी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है संकल्पिया और भोजन का संकल्प मात्र करके भी सुखम अनुभव सुख का अनुभव करता है यानी भोजन बो, मिल, मिलेगा मान करके भी अनुभव करता है अथवा जो भूतकाल में जिस भोजन को किया था उसका संकल्प करके भी सुख का अनुभव करता है ऐसा वर्तमान में भी सुख अनुभव करता है भूतकाल को लेकर के स्मृति भी सुख अनुभव करता है और भविष्यत में होने वाला है मान करके भी सुख अनुभव करता है यानी ज्ञान तीनों प्रकार के ज्ञानों से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है ऐसा एवं दुख प्र, दुख प्रदम दृष्टवा दुख देने वाले को देख करके अनेन दुखम जातम इस व्यक्ति से मेरे को दुख हुआ है अथवा स्मृतिया पीछे जो दुख हुआ है उसकी स्मृति से पुनः दुख का अनुभव होती फिर दोबारा दुख का अनुभव करता है जैसे किसी ने आ, कोई गाली निकाला किसी के प्रति वर्तमान में जब सुन रहा था तब तो दुख हो ही गया अब दो तीन दिन के बाद में उसको याद करके फिर दुखी होता देख उसने मेरे को ऐसी गाली दिया क्यों दिया दुखी होता रहेगा अथवा किसी आदमी के बारे में सुन लिया अरे वो आने वाले हैं अब ये तो कुछ ना कुछ कहेगा मेरे को मान करके भी दुखी होता रहता है ऐसा बहुत सारे दुख आते रहते हैं जीवन में मतलब किसी ने लाठी उठा करके ऐसे किया है ना उसको देख करके व्यक्ति दुख का अनुभव करता वो ये मारेगा जैसे कुत्तों को दिखाते रहते हैं ना गलियों में कुत्ते होते हैं जब घरों में प्रवेश करने का ताक ताकते रहते हैं ना मान लो कुत्ता हो और कोई आदमी दंडा उठा करके ऐसे दिखाए ना उसको देख करके दुख का अनुभव होता है मतलब पशुओं में भी होता है मनुष्यों में भी होता है यदि दुख ईष्य खलु अयम जो कि ये अब दुख देगा ऐसा मान करके दुखी होता है व्यक्ति निवृत्तस्य से सुख से निवृत्तस्य निव्रि, से सुख भोग करके निवृत्त हो तो गया व्यक्ति यानी अब सुख नहीं हो रहा है और दुखस्मृत निवृत्त से और दुख हुआ समाप्त हो गया उसकी स्मृति भी हो जाती है तत् सुखम पुनः प्राप्त तत् न आपनियात जो सुख हट गया है वो सुख दोबारा प्राप्त हो जाए ऐसी स्मृति आती है और जो दुख हुआ था उसकी भी स्मृति आ जाती है वैसा दुख दोबारा ना हो जाए ऐसा सुख से दुख से च अस्थिर पुनः स्मरणं भवति सुख दुख तो अस्थिर है इसलिए उनका बार बार स्मरण होता है व्यक्ति को प्राप्तये तथा अनु तत्तुरागम एक मिनट पुनः उस सुख की प्राप्ति के लिए तथा दुख सेगमनाय दुख को दुबारा न आने के लिए संकल्पो संकल्प करता है व्यक्ति जानम तो न क्षणक अस्थि व ज्ञान क्षणिक नहीं है अस्थिर नहीं है स्थाई है ऐसा मान करके ये बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? आप क्या मानते वैसे ज्ञान तो ज्ञान भी सुख दुख की तरह ही है और न्याय दर्शन में स्पष्ट है क्यों जी प्रश्न उठा करके बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग चलाया कि ज्ञान जो है क्षणिक है उत्पन्न होता है नष्ट होता है शब्दवत शब्दवत कहा है नहीं पढ़ा हाँ जी यहां पर भी आए थे तो शायद पीछे ने, ने ने। ने ने। ने ने। ने? ने नहीं पढ़ा क्या पढ़ा किन्ों ने कहीं आया क्या इधर ऐसे बोले ना जान तो मस्ती। नहीं इन्होंने पढ़ा है पर यहाँ ये यह जो कहना चाहते हैं ये उस जान को भी साथ में जोड़ रहे हैं जो स्मृति वाला ज्ञान है नहीं स्मृति ज्ञान तो स्थिर ही होता है ना और क्या संस्कार के रूप में सदा रहता है ना मन में संस्कार संस्कार रहता है है। जान जो के रूप में उसको ही जान के जान मान करके बोल रहे हैं ऐसे न्याय दर्शन में भी स्मृति को भी जान मान करके भी बोलते हैं वहां पर वहां पर भी आया है स्मृति जान को जान शब्द से कथन करते हैं वहां पर ऐसे ही मान करके यहां बोल रहे हैं। ऐसे ही मानना पड़ेगा अगर ऐसा ये नहीं मानते हैं और उनका यही सिद्धांत होता है कि ज्ञान स्थिर होता है तो गलत है पर इसका ये अभिप्राय नहीं होना चाहिए इनका जैसे स्वामी दयानंद लिखते हैं ना कि अगर शंकराचार्य ने खंडन करने के लिए ऐसा माना हो तो ठीक है अगर वास्तव में उनका सिद्धांत है तो गलत है ऐसे यहां पर भी मैं मैं कहना चाह रहा हूं अगर ये स्मृति ज्ञान को मान करके ये बोलना चाह रहे हैं तो ठीक है अगर वास्तव में ज्ञान को बोल रहे हो कि ज्ञान तो स्थायी है तब तो गलत है ये है ठीक है ज्ञानम तो न क्षणिकम अस्थिरंग नहीं ही नाश प्रसंग उसका नाश का प्रसंग नहीं आता है ये स्मृति ज्ञान को लेकर के बोल रहे हैं स्मरण भवेत, जिसका स्मरण हो जाए तथा यानी मेरे को यह ज्ञान है कि ये है, ज्ञान बना रहे मेरे को मैं भूल गया हूं अब ये है, ये पता नहीं है अब हां जी मैं याद करना चाहता हूं यजशाला कहा है ऐसा थोड़ा होता है यजशाला का ज्ञान मेरे को स्थिर है इस बात को कहना चाहते हैं ये जो कहना चाह रहे हैं ना वो इस बात को कहना चाह रहे हैं समय में एक ही जान होता है हम कब कह रहे हैं अपने कमरे को नहीं जान रहे ठीक है नहीं वो स्मृति में है ना संस्कार के रूप में है वो जान, थोड़ी थोड़ी। जान थोड़ी का मतलब जान का संस्कार जान जैसा ही है ऐसा मान करके बोल रहे हैं तभी तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना यजशाला का ज्ञान तो है मेरे को हां? अब थोड़ा है ज्ञान अब तो मैं उसके बारे में नहीं जान रहा हूं अब तो आपके बारे में देख रहा हूँ लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जी मैं भूल गया हूं पता नहीं कि मैं याद करना चाहता हूँ दिशाला के बारे में तो मेरे को पता है ये दिशाला यहां पर है जब जब मेरे को उस, उसको विषय बनाऊंगा पता लग जाएगा यहीं पर है ऐसा उसको याद नहीं करता हूं। जिस जान को हम भूल जाते हैं उसको याद करते ऐसे सुख दुख ऐसा नहीं है सुख दुख तो क्षणिक नष्ट हो जाते हाँ जी सुख तो मेरे पास ही है पहले जैसे जान की तरह ऐसा पहले मेरे पास ही है बस हाँ मेरे को पता है सुख देखो सुख है जैसे मेरे को पता है पर है वो तो ज्ञान रहता है इस रूप में ऐसा सुख नहीं रहता इस रूप में क्या मेरे को सुख कल जो मैंने सुख प्राप्त किया लड्डू खाया था कल अब वो सुख अभी भी है ऐसा नहीं है क्या खाया था लेकिन सुख थोड़ा है अभी याद करके सुख तो लेना एक अलग चीज है जान तो रह रहा है ना मेरे को हाँ मेरे पास जान है लड्डू का जान है जान अभी भी है पर ऐसा सुख नहीं है अभी जब वो उसको याद करके सुख को अनुभव जब करूँगा तब होगा इसलिए वो सुख क्षणिक है और ये जो जान है इस रूप में ये स्थिर है ऐसा मान करके बोल रहे हैं ना कि जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको कह रहे हैं ये स्मृति वाला संस्कार वाले जान को कह रहे हैं यही मानना पड़ेगा और ऐसा ही इनका अभिप्राय होगा अगर ऐसा इनका अभिप्राय नहीं होता तो फिर ये गलत हो जाएगा ये सपोर्ट का मतलब यही होगा ना सपोर्ट तो करना ही होगा जब स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्ति शंकराचार्य का सपोर्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे अच्छी बात कर हाँ आगे देखिएगा करें नहीं तन नाशा प्रसंगो तसंगो ये तथा तीसंग दोबारा उसको प्राप्त करने का प्रसंग आता हो ऐसा तो इसमें नहीं होता है जान के प्रसंग में कलु कल संकल्पो संकल्प जिसका संकल्प कर सके यदि ज्ञान में गिने आगामी दिनेविष्य व्यवहारों न दृश्यते ऐसा व्यवहार नहीं होता है मतलब पिछले बार पिछले दिन में मेरे को जान हुआ आगे भी यधिशाला का ज्ञान होगा ऐसा कभी नहीं होता तो, तो जान तो रहता ही है मेरे को जान है युषाला के बारे में पर सुख के बारे में ऐसा नहीं पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं जैसे पिछले दिन में मेरे को सुख हुआ था आगे भी सुख होगा ठीक है पर जान के बारे में ऐसा नहीं होता है कि पिछले दिन में मेरे को यधशाला का ज्ञान हुआ और आगे भी यधशाला का ज्ञान होगा ऐसा नहीं होता है वो जान तो है मेरे पास ईश्वर जी सदा से है ईश्वर था मैं और रहेगा भविष्य का प्रयोग होता है जान था मैं और रहेगा क्यों नहीं होगा जी प्रयोग क्या जान हो रहा है ना आप बोल रहे कि मेरे की भविष्य प्रयोग नहीं हो सकता विवाह नहीं हो सकता की कल मेरे को ज्ञान होगा जो वो तो ज्ञान है मेरे पास है वो नहीं है तब वो मेरे को होगा होगा अब मेरे तो है ना ज्ञान क्या करेंगे तो जानोगे तो जानो क्या जानेंगे का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं नहीं उसको बताइए क्या आप कहना चाहते हो भविष्य व्यवहार का ऐसा है पहले इस बात को समझ लीजिएगा कल मेरे को सुख हुआ था ठीक है ना ऐसा ही सुख आगे होगा ऐसा इस जान के बारे में नहीं होता तो जान है मेरे को होगा तब वो कहूंगा ना जब मेरे पास नहीं हो वो तो मेरे को है ना इसलिए से संबंधित ज्ञान है अभी भी है कल भी रहेगा, हाँ कल भी रहेगा है, है। नहीं वो रहेगा वाला अलग बात है होगा वाला अलग है इधर तो उधर मत जाइए रहेगा का मतलब है जैसा अभी है कल भी रहेगा ये अलग बात है कल होगा वो अलग बात है होना तब होता है जब नहीं होता है और जो है उसको आगे के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है कल भी रहेगा ये जैसा आज है ऐसा कल भी रहेगा परसुम भी रहेगा वो अलग चीज है और कल होगा इसका मतलब अब नहीं है जैसे सुख पीछे कल हुआ था अब नहीं है वो सुख ऐसे ही अब नहीं है भविष्य काल में कल होगा इसका मतलब अब नहीं है पर ज्ञान ऐसा नहीं है हो जान होगा या रहेगा दोनों को ज्ञान तो नहीं, नहीं नहीं शब्द में पकड़ो शब्द को नहीं पकड़ो होगा अलग चीज है रहेगा अलग चीज है इन दोनों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं अगर आपको शब्द को ही देखना है तो इन शब्दों को क्यों नहीं देख रहे होगा तब होता है जब अब नहीं है वर्तमान में तब होगा वाला होगा जब वर्तमान में है तो फिर होगा नहीं होता है वहां वहां होता है रहेगा ये पुस्तक आज मेरे पास है कल भी यह पुस्तक थी और भविष्य में भी रहेगी ये अलग चीज है कल मेरे पास पुस्तक था अब नहीं है परमात्मा करे कि कल मेरे को मिल जाएगी ये दोनों बातें अलग अलग है अब दोनों को मत मिलाओ कुछ समझ में आया अभी और आप दूसरा अर्थ ईश्वर था है और रहेगा तो था का मतलब है भविष्यत काल में भी था पीछे भी था और आज भी है ऐसा नहीं कि आज नहीं है और आज है तो भविष्यत काल में भी रहेगा ये अलग चीज है और भविष्यत काल में ईश्वर थे आज नहीं है इसलिए भविष्य काल में रहे आ, फिर उत्पन्न होंगे वो वाली स्थिति है ऐसा थोड़ा है यहां पर ये तो ये कहना चाह रहे हैं वो विद्यमान है तीनों कालों में रहता है ये बात कहा जा रहा है ऐसे ही ज्ञान भी मेरे पास है काल में भी था आज भी है भविष्य काल में भी रहेगा ये वाली बात है दोनों में अंतर है ये पकड़ में आ गया अब आपको हंस क्यों रहे हैं आप उत्तर दो आया नहीं आया चलिए आप मत बोलो हाँ जी कौन सी क्या ज्ञानम तो ना क्षणिकम अस्थिर ज्ञान क्षणिक नहीं है अस्थिर नहीं है स्थाई है रहने वाला है नहीं तशा प्रसंग ज्ञान का नाश नहीं होता है वो रहता है यसे स्मरणम विविध मतलब नाश हो गया हो अब उसका स्मरण हो ऐसा नहीं होता है यथा हा तथा तथा पुनः तत् प्राप्ति प्रसंग फिर अब तो नहीं रहा अब दोबारा मैं प्राप्त करूं ऐसा नहीं होता है खलु ये संकल्प भवे जिसके लिए संकल्प व्यक्ति भी अब तो है नहीं अब मेरे को प्राप्त करना होगा ये त्ञानम में गति दिने अपि अभूत आगामी दिने अपि भविष्यति, जैसे कि ये जो ज्ञान है पिछले दिन में मेरे हुआ था आगे भी होगा ऐसा नहीं होता है ऐसा व्यवहार होता नहीं है के संस्कार उसमें भी हो तो पड़ेगा हाँ तो तब तो, तो, तो होगा जो विस्मृति वाले को क्यों लेंगे जो स्मृति ना होने वाले को तो लेंगे ना यहाँ पर प्रसंग के अनुसार क्या कौन सी पंक्ति गलत जान को जो नष्ट होने वाला है है उसको लेंगे पंक्ति गलत हो जाएगी। वही लेना तो ठीक है जब इसका अर्थ लग रहा हो ना तो जो अर्थ लग करके सही बनता हो ना उसको हटाना नहीं चाहिए उसको गलत नहीं मानना चाहिए हाथ सपोर्ट आप वैसा नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए गलत विवक्षा से कर रहे हो वो गलत है हाँ जी आगे चलिएगा नहीं, अभी दो दो पंक्ति रही गया अर्थाकार निर्भाषो ज्ञानम भोगाकार निर्वासा सुख दुखम च ये कह रहे हैं अर्थाकार निर्वासो ज्ञानम ज्ञान जो है अर्थाकार के रूप में जो अर्थ जैसा होता है उस अर्थ को उस रूप में दिखाने वाला होता है ज्ञान और भोगाकार निर्वास सुख दुखम और सुख दुख जो है भोग, भोग रूप में प्राप्त होता है अर्थ का ज्ञान करा यानी जो अर्थ जैसा होता है उसको उसी रूप में दिखाने वाला ज्ञान होता है और सुख दुख जो होते हैं वो भोगाकार होता है यानी जिसको भोगा जाता है भोग रूप होते हैं सुख दुख दोनों में अंतर दिखा रहे हैं हाँ यानी भोगाकार निर्वास सुख दुखम अर्थाकार निर्वास ज्ञानम ये इनके अपने शब्द हैं ये पहली बार प्रयोग में आ रहे हैं इनके ओर से अनेक भाष्यकार <laughs> फिर वही बात कही सूत्र मिदम अन्यथा व्याख्यातम और बहुत सारे व्याख्याकारों ने सूत्र की व्याख्या गलत की है हां जी सूत्र के अर्थ लिया जाए अब और अबू हां दो अर्थ लेना है स्मार्थ ज्ञान से स्मार्थ ज्ञान यानी स्मृति ज्ञान पता चलता है सुख दुख को ज्ञान से भिन्न है जी हो इससे भी पता लगता है कि ज्ञान और सुख दुख से भिन्न तो है जीकार नहीं आपी तो पीछे के साथ जुड़ रहे ना इससे भी स्मार्ट से पता चलता है सुख दुख से भिन्न है लिया का तो नहीं नहीं मैं वो तो लिया है मैं केवल इतना ही लिखवा रहा हूँ ना इससे भी ये पता लगता है सुख दुख से भिन्न ये है वो आप लेना चाहे ले सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं चले आगे पुनः अन्यो हेतु अत्रे और एक हेतु दिया जा रहा है सुख दुख से ज्ञान को अलग बताने में बोलिए सती च कार्यदर्शना जी कार्यादर्शनाथ ठीक है प्रात्यक्षिके लैंगिके व्याने सती ची सुख दुख योग कार्य मुख प्रसाद से सुख दैन्य अदर्शनाथ ये कह रहे हैं प्रात्यक्षिके लैंगिके ज्ञाने सती प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर और अनुमान ज्ञान होने पर भी सुख दुख कार्य सुख और दुख के जो कार्य उसका या कि प्रसन्नता का या मुखद मुख की दीनता का ना देखा जाने से यानी ये कहना चाह रहे हैं किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ठीक है ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर उसका मुख प्रसन्न हो रहा हो या उसका मुख दीनता से युक्त हो रहा हो ऐसा नहीं होता है पर सुख के होने पर दुख के होने पर सुख का कार्य दिखाई देते हैं जैसे सुख हुआ किसी के व्यक्ति को तो मुख में प्रसन्नता दिखाई देता है तो सुख का कार्य है प्रसन्नता दुख का कार्य है आ, ये आ, मलिन आ, दीनता क्यों सुख तो होगा तो मुख प्रसन्न होगा तो क्या मतलब सुख होगा तो होगा ऐसा है प्रसन्नता को कोई शरीर से अभिव्यक्त करता है कोई नहीं करता है वो एक अलग बात है ठीक है ना सुख होने पर प्रसन्नता होती है दुख होने पर दीनता होती है कोई अभिव्यक्त करता है कोई अभिव्यक्त नहीं करता वो एक अलग बात होगी पकड़ में आ रहा है अब ठीक है हो अच्छा आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है लेकिन प्रसन्नता नहीं होती है मुख मुख प्रसन्नता होती है ना मुख में प्रसन्नता आती है जी क्या? बहुत मिल जाएगी कौन आप अपना उदाहरण दिए दीजिएगा ना <laughs> बहुत की बात बात है आप अपना उदाहरण दिए कि आप सुख हो रहा है और आपके मुख में प्रसन्नता नहीं होती है आप अपना उदाहरण दिए जी न आदमी सुख समाचार सुनते एकदम प्रसन्न होता है चेहरे से आ? हाँ वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो मान लो कोई बहुत बड़े योगाभ्यास अभ्यासी हो अपने आप को बचाता अंदर से तो प्रसन्नता होगा वो भी बस चेहरे से वो नहीं दिखाता है ठीक है ना मतलब हंसी तो आ रही है अंदर से लेकिन बाहर से वो दिखा नहीं रहे हैं क्यों के वो तो तो, मतलब योगी तो वो है दिया मतलब वो देश को नहीं योगी योगी वाली बात नहीं है योगाभ्यासी की बात हो रही है ना मतलब अभी वो प्रयास कर रहा है और कोई मैं, मैंने योगी बोला क्या यही हाँ? नहीं योगाभ्यास अभ्यासी बोल नहीं नहीं नहीं नहीं यही मेरी विवक्षा ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि योगी जो है ना समाधि योगी कभी भी दुगला व्यवहार नहीं करता योगाभ्यास अभ्यासी बिल्कुल कर सकता है अभी तो वो योग को प्राप्त नहीं किया है मतलब कुछ योगाभ्यासी ऐसे भी होते हैं हंसी तो आ रही है उनको लेकिन वो रोके रखते हैं तप करते हैं हा जी क्यों बिना मतलब का क्यों हंसे उस हंसी पर संयम करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पूरा रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना रोक सकते तो रोक रहे हैं ना वो वाली बात है वो तो कोई भी कर सकते उसमें कोई बात नहीं है हाँ जी देखिएगा कुछ कहना है नहीं ज्ञान काले सुख कार्यम मुख प्रसाद <laughs> ये बहुत सरल मतलब बहुत मोटे उदाहरण दिए इन्होंने नहीं ज्ञान काल है सुख कार्यम मुख प्रसाद कार्य दृश्यते ज्ञान प्राप्ति के काल में सुख का कार्य या दुख का कार्य ये दिखाई नहीं देते हैं ताकि मतलब ज्ञान हुआ है तो उसको मुख में प्रसन्नता हो ऐसा नहीं होता है और व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है लेकिन उसको आ, आ, दुख का कार्य जो मुख में दीनता है वो नहीं होता है ज्ञान के काल में सुख दुख के कार्य नहीं देखे जाते हैं इसलिए ये कहना चाहते हैं कि ये हेतु बन रहे हैं कि सुख और दुख से जान की भिन्नता तो तो नहीं आ सकते हम ये कहें मतलब जो मुख्य प्रसन्नता है मुख्य कार्य ज्ञान नहीं है है है है सुख दुख क्योंकि हमें तो तो ये बहुत शास्त्र शास्त्र पता से नहीं व्यवहार से उसकी शीघ्रता ज्ञान होते ही सुख होता है सुख होते ही प्रसन्नता होती है ज्ञान होते ही है ना ज्ञान होते ही नहीं ज्ञान के बाद सुख होता उस सुख से प्रसन्नता होती है ये है जैसे क्योंकि जान होते सुख होता हो तो फिर वो योगी का उदाहरण दूंगा मैं सुख, सुख से प्रसन्न प्रसन्नता हाँ जी हाँ जी जान से जो सुख होता है वही तो प्रसन्नता और सुख से और क्या मतलब तो तो ये भाई है, भाई लक्षण लक्षण कार्य है ना वो मुख प्रसन्नता जो है मुख में जो वि, विकार हो रहा है वो सुख का विकार है वो सुख के कारण से वो विकार उत्पन्न हो रहा है ऐसे दुख के कारण से विकार उत्पन्न हो रहा है ये सुख के कार्य है ये बताना चाह रहे लेकिन ज्ञान के जान होने पर ऐसा नहीं होता है ये कहना चाहते हैं जैसे योगी होता है क्या <laughs> नहीं आप ये चाहते कि वो दुख में रहे ठीक है चलिए हाँ जी यानी जान होने पर सुख होना दुख होना यह अविवेकी में हो सकता है पर मतलब जैसे जान हुआ तो सुख होगा हो ही होगा उस व्यक्ति को अविवेकी व्यक्ति को अविवेकी विवेक व्यक्ति को जरूरी नहीं है जान होने पर सुख नहीं हो, योगी हो, हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ईश्वर का ज्ञान हुआ तो सांसारिक बात कर रहा हूँ मैं सांसारिक जो सुख दुख होते हैं ना हमको ये जो सुख होते हैं ना ये सांसारिक सुख दुख है ना उस स्थिति को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ पहले पूरी बात को सुनो हाँ पूरी बात को सुन के बीच में बोलो बाद में बोलो हाँ बाद में वही शब्द आ गया फिर वापस वही बात आ गई ठीक है वो संस्कार पड़ गए ना पूरी बात सुनकर के बाद में बोलो हाँ ठीक है ठीक है थी। प्रमाण तो मिल रहे है ना ज्ञान सदा है उसका संस्कार पड़ गए ना फिर वही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है पूरा सुनने के बाद में बोलिएगा हाँ। बीच में नहीं क्या बात हो रही थी जो सांसारिक दशा है उसमें जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो निश्चित बात है वो सुख लेता है और उस सुख के बाद में उसको प्रसन्नता होती है या दुख लेता है तो दुख के बाद में उसको दीनता होती है ये सांसारिक व्यक्ति में होता है, है. हाँ जो अविवेकी है अब सांसारिक अवस्था में ही जो विवेकी व्यक्ति होता है जिसको वैराग्य हो गया है तो ज्ञान होने पर उसको सांसारिक सुख दुख वो नहीं लेता है होने नहीं देता है जैसे समत्व की स्थिति में जब रहेगा ना व्यक्ति संसार में अच्छी अच्छी बात को सुना तो भी समस्थिति में रहता सुखी नहीं होता है क्योंकि सुखी होते फिर उसको दुखी होना पड़ेगा वो कारण है सुखी हुआ तो दुखी भी होगा ऐसा नहीं हो सकता सुखी तो हुआ है और दुखी नहीं होगा क्योंकि सुख जो ले रहा है वो अविद्य के कारण से ले रहा है तो जब अविध्य के कारण से सुख लेता है तो अविद्य के कारण से दुख अवश्य लेगा इसका कोई विकल्प नहीं तो इस दृष्टि कौन से जो योगी है जो संसार में रहकर के समत्व की स्थिति में बनाए रखता अपने आप को तो वो ज्ञान होने पर सांसारिक सुख दुख नहीं लेता है ये मैं कहना चाह रहा हूं हो गया मेरी बात हाँ अब तो बोलो हाँ जी आपने उदाहरण किया था था कि तो हो हो रस लेगा मतलब भोजन आना अलग चीज है अच्छा ठीक है बोलो अब, अब रस आएगा तो, तो हो गई तो तो बात ठीक <laughs> है तो रस रस लेना जो शब्द है ना रस लेना रस लेना दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है रस लेने का मतलब है वहां सुख लेना बोला जा रहा है रस लेने का मतलब देखो ये खाने में रस ले रहा है अर्थात खाने में सुख ले रहा है इस अर्थ में तो आप जो कहना चाह रहे हैं जैसे मिठाई का है योगी ठीक है ना तो मिठाई का जो गुण है वो सारे गुण उसको प्राप्त हो रहे हैं गुणों का निषेध नहीं हो रहा है वहां पर गुण तो प्राप्त होंगे वस्तु का धर्म कबल छोड़ता नहीं है वो तो मिलेगा है लेकिन उससे जो उसके मन में अविद्या होगी यानी अविद्या पीछे राग है उस राग के कारण से वो अतिरिक्त जो सुख लेता है व्यक्ति बहुत अच्छा है ये वाला सुख नहीं लेता है ये वस्तु का जो स्वाभाविक सुख तो योगी को भी होता है और भोगी को सबको होता है उसका हम निषेध नहीं करते हाँ मैं कभी निषेध नहीं करता हूं यहां पर जो अतिरिक्त जो सुख लेता है व्यक्ति ज्ञान अज्ञान मूलक वो अध्ययन मूलक सुख योगी नहीं लेता तो उसका तो भी नहीं कह रहा आप कौन सा वाला कह रहे हैं आप कह नहीं लेता का अर्थ यह है जो मैं अभी बता रहा हूँ हाँ अविद्यापूर्वक जो सुख है वो कभी नहीं लेता विद्यापूर्वक सुख तो योगी लेता ही है उसका हम निषेध नहीं करते पूर्वक क्या आज भी क्या विद्या विद्या होता होता है है तो पहले मैंने निषेध किया क्या इसका नहीं तो मैं कब निषेध किया मैंने नहीं निषेध नहीं किया हाँ जी तो जी, जो रागे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ किसी को कढ़ी या किसी को पनीर पसंद है तो वही रोज पूरी का वही चलता है ठीक है तो वही उनको भी पता लग जाएगा उसका राग ये योगी नहीं हाँ हाँ नहीं है। वो तो विवक्षा है कि कोई चीज जैसे मैं आप मेरे को लेकर के आप बोल रहे हैं नहीं, नहीं क्योंकि मैं तो रोज खाता हूँ पनीर भी कड़ी बोले होंगे पनीर तो खाता हूँ ना मैं मतलब मैं रोज पनीर खाता हूँ ठीक है नैसे पहली बात तो रोज रोज का मतलब बदल बदल के खाता हूँ मैं क्योंकि हाजी वो अभिप्राय ये है कि अधिकांश खाता हूँ यहाँ पर ठीक है ना तो पनीर इसलिए खा रहा हूं मैं क्योंकि मैं दूसरा भोजन नहीं करना चाहता हूँ उसका विकल्प है मेरे पास दूध दूध में अधिक मात्रा में नहीं पी सकता हूं उसका विकल्प मैंने ये बना लिया पनीर खाता हूं क्योंकि एक लीटर डेढ़ लीटर का पनीर जितना भी बनेगा ना वो मात्रा में कम आ रहा है मतलब उसकी जो गुणवत्ता तो उसके अंदर है लेकिन मात्रा कम है और मैं इतना डेढ़ लीटर दूध नहीं पी सकता लेकिन इतना सा पनीर खा सकता हूं डेढ़ लीटर का दूध इतना ही पनीर निकलता गाय का ठीक है ना इतना पनीर मैं ले लेता हूँ अब ले रहा हूं इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें राग है राग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो मेरा भोजन है मेरे पास और विकल्प नहीं है मैं इसलिए पनीर खा रहा हूँ तो उसमें राग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है हाँ बताइए ने ने की आम बहुत पसंद संदे खूब हाँ, मंगाते थे, थे हाँ तो वहाँ पर देखना है कि हाँ, राग था था हाँ, है। राग है या नहीं है वो तो ये ये कह नहीं सकते कि, कि कोई किसी चीज को ज्यादा खाता है तो उसमें राग तो जीज़ राग होगा ही ये कोई नियम नहीं बन सकता कर्तव्य की भावना मतलब कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें वो ज्यादा करता है तो इसका मतलब ये नहीं की उसकी उसका राग हो सकता है वो कर्तव्य की भावना ऐसी चल रहा है या फिर अभिद्या से कर रहा है वो देखने वो गुणवत्ता की दृष्टि से मंगा सकते हैं उसमें तो कोई बात ही नहीं है इसमें अगर हम योगी मानते हैं तो हम ये नहीं मान सकते उनके उनको राग है अगर योगी नहीं मानेंगे तो सब कुछ मानेंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आर्य समाज जी बहुत सारे लोग होते हैं कि आ, एक पक्ष से दयानंद को मानते भी हैं और एक पक्ष से निंदा भी करते रहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है हाँ से होगा नोचे सुख कार्य से मुख प्रसाद से दुख कार्य मुख दैन्य निरंतरम प्रवृत्ति भवे यदि नोचेत अगर ऐसा आप नहीं मानते यानी सुख दुख को ज्ञान से भिन्न नहीं मानते हैं तो जो सुख कार्य मुख में प्रसन्नता है वो फिर निरंतर बना रहना चाहिए जैसे मेरे को ज्ञान की स्मृति लगातार बनी हुई है तो उस सुख का जो कार्य है प्रसन्नता मुख प्रसन्नता वो भी निरंतर बनी रहनी चाहिए या मुख में दीनता है तो निरंतर बनी रहनी चाहिए वो दीनता पर ऐसा तो नहीं रहता है इसका मतलब है ज्ञान से देने से निरंतर प्रवृत्ति बवेद पर नहीं होता है ज्ञान से ज्ञान के स्थिर होने से ज्ञान होगा होगा तो ठीक है अब ज्ञान से सुख दुख तो भिन्न है लेकिन जब भी ज्ञान होगा तो ज्ञान ऐसी ज्ञान ऐसी वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है तो जान होगा या हाँ होता है ना समत्व में ऐसा ही होता है ज्ञान मात्र करता है ना व्यक्ति एक, एक परिस्थिति ये, ये, ये आती है जब उच्च स्तर का योगाभ्यास ही होता है जिस किसी से भी व्यवहार करता है दृष्टाभाव से व्यवहार करता है सबका ज्ञान करता हुआ भी ना सुखी हो रहा होता है ना दुखी हो रहा होता है जी व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवहार की सिद्धि का प्रयोजन अंतिम प्रयोजन क्या अंतिम प्रयोजन तो मुक्ति है नहीं भाई यहां जो वर्तमान में जो ज्ञान से व्यवहार हो रहा है वहां सांसारिक सुख दुख नहीं ले रहा है वो वो प्रयोजन तो है सुख दुख उसके वो अलग बात है वो अलग बात है और ज्ञान सदा सुख दुख सुख दुख का कारण बनता है उसमें हमें निषेध नहीं लेकिन लेखिए ना परिस्थिति विशेष में परिस्थिति विशेष व्यक्ति सुख दुख ना लेता हुआ केवल दृष्टा भाव से देखता है सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं विशेष व्यक्ति की बात ठीक है तो उस से मुझे सुख होगा या दुख हो कुछ नहीं हो रहा है ठीक है ये तो है हाँ तो ठीक है वो विवक्षा है ना अगर मैं उसको यजिशाला को पसंद की दृष्टि से अगर मैं उसको रखूंगा तो सुख होगा में रह सकता है रह सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है वो योगी और भोगी में अंतर ये है वो किसी किसी में रहता है समावस्था में हर चीज में नहीं रहता योगी रहता हर, हर चीज में रहता है कहा तो वो हजारों एक स्थिति है और खरबों एक स्थिति है वो खरबों के जगह का कोई मान्य नहीं रखता है ना? ठीक है मान लीजिए मेरे को पता है है, ये ये ठीक है ना वो अलमारी है इसका भी जाने, उसका भी जाने कुर्सी का भी जाने टेबल का भी जाने, पंखे का भी जाने, इन सबका जान है पर इन सबके विषय में मैं संस्थिति में हूँ तो ठीक है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो वो अलग स्थिति है वो वो जो है ना उससे भी बहुत अधिक विषय ऐसे हैं जिसमें राग है मेरे को ठीक है ना और दूसरी बात यहां पर ये जो तात्कालिक सम अवस्था है इनमें ये सदा के लिए सम अवस्था नहीं है ये भी याद रखना इनमें तात्कालिक समवस्था है अभी मैं इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहता हूं इसलिए समवस्तम है जब इसका प्रयोजन की बात आएगा ना इसमें राग रहेगा मेरे यही हाँ। रहना चाहिए जाना चाहिए हाँ फिर यह बात आएगी इसको मेरा प्रयोग का साधन है इसको यही रखना ये कोई दूसरा प्रयोग नहीं करे मैं ही प्रयोग करूंगा भले ही मैं इसका प्रयोग करूँ ना करूं ये मेरा नाम से है तो इस, मेरे नाम से ही रहे हो जाए आ, लेकिन दूसरा प्रयोग ना करे ऐसा तो सांसारिक व्यक्ति जो है तात्कालिक समावस्था में रह सकता है अगर, अगर तो योगदर्शनकार ये नहीं कहते हैं कि वो प्रसुप्त अवस्था में है उसका राग द्वेश आदि या वो तनु अवस्था में या विच्छिन्न अवस्था में ये सब विच्छिन्न अवस्था वाले हैं जो लौकिक व्यक्ति इन चीजों में जो समस्थिति में है वो विच्छिन्न की स्थिति है वो थोड़ी देर के लिए कुछ देर के बाद फिर वही उसी पंखे में, में राग हो जाएगा यानी गर्मी आते ही इस पंखे में राग होगा जब तक सर्दी है समावस्ता है समझ में आ रहा है ये वाली स्थिति है हाँ सूत्रार्थ सुख दुख को ज्ञान मानने पर सुख दुख को ज्ञान मानने पर सुख दुख का कार्य ज्ञान में ना देखा जाने से सुख दुख के कार्य ज्ञान में ना देखा जाने से ज्ञान से सुख दुख को भिन्न मानना चाहिए ठीक है अन्यच्चा और भी बता रहे हैं यानी पूरा आहने की इसी बात हाँ जी ये तो के हिसाब से अपन कर रहे हैं तो के साथ से देखें तो के साथ से पर ज्ञान अलग अलग ही लग, सुख दुख तो सुख दुख नहीं तो है तो दुख ऐसा दुख है नहीं सांख्य की दृष्टि से भी देखो या इस दृष्टि से भी देखो अलग अलग ही है वहाँ आप जो कहना चाह रहे हैं जैसे ईश्वर का आनंद आनंद अलग और ईश्वर अलग अलग नहीं है आनंद ही ईश्वर है ईश्वर ही आनंद है वो एक अलग बात है ईश्वर सुख नहीं नहीं नहीं दोनों अलग बात है यहां ज्ञान ज्ञान की तुलना हो रही है वहां ज्ञान और द्रव्य का तुलना तुलना हो रही हो रहा है वो जो तुलना है वो अलग प्रकार की तुलना है ये अलग प्रकार की तुलना है। इसलिए ये उस स्थिति में देखेंगे तो अलग अलग चीजें। अगर आप द्रव्य और गुण को देखेंगे ना तब एक ही है जैसे मैं ये लड्डू है और लड्डू का सुख है ठीक है ना लड्डू ही सुख है सुख ही लड्डू है ठीक है बीच में फिर बोल दिया ना आपने इसको रोकना ही पड़ेगा आपको तो लड्डू और लड्डू का सुख ठीक है ना जैसे ईश्वर ईश्वर का सुख तो ईश्वर ईश्वर का सुख ये अलग अलग नहीं है योग दर्शन की दृष्टि से ईश्वरीय सुख है सुख ही ईश्वर है क्योंकि वहां आ, कोई गुणगुणी भाव नहीं रखा जा रहा है वह एक ही माना जा रहा है तो ऐसे ही अब लड्डू के ऊपर आइए लड्डू और लड्डू का सुख तो लड्डू और लड्डू का सुख कोई अलग अलग नहीं है सुख ही लड्डू है और लड्डू ही सुखी है ऐसा इसमें इस लड्डू का सुख जब बोलेंगे ना तो लड्डू अलग और सुख को अलग कर दिया ना वास्तव में अलग अलग नहीं है योगदर्शन की दृष्टि से, दिश्टी? योगदर्शन की से। और हाँ जी जब आप ईश्वर ईश्वर का आनंद को एक मान रहे हो तो लड्डू और लड्डू का सुख को एक मानने में दिक्कत क्या आ रही है आपको आप मान रहे हैं कि लड्डू लड्डू और है है। वो का गुण है। हाँ तो और क्या दुख मांते है। मांते हैं। तो मानते हैं। फिर को क्यों नहीं नहीं दुख को भी मानेंगे उसमें क्या दिक्कत है मान लीजिएगा जहर है लड्डू और इधर उधर जाइए पहले सुनिए जहर है एक पदार्थ है और उसका दुख है ठीक है ना जहर का दुख लड्डू के सब में नहीं होगा ना दुख क्योंकि ठीक है तो ऐसा है है तो सुख भी और भी तो और भी उसमें ऐसा है जो गुण प्रकट होता है उस गुण को हम लेंगे ना मुख्य उदाहरण वही बनाएंगे ना लड्डू नहीं होगी कौन सा <्रें> नहीं ऐसा नहीं है आप उदाहरण को निषेध क्यों कर रहे हो जहर जहर का दुख जी, जी, जी मैं लड्डू खुले कर क्यों बताऊंगा मैं नहीं उदाहरण तो अलग अलग दिया जा सकता है ना एक ही एक ही को क्यों मैं उदाहरण दूँ अब आप ये कहो ईश्वर ईश्वर का दुख ऐसा क्यों कहूँगा मई तो यहाँ पर भी मेरी विवक्षा नहीं है ना अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आप आप यह कहना चाहते हैं लड्डू और लड्डू का दुख तो है ठीक है उसमें क्या दिक्कत है जी? किसको किसको किसी को दुख होता है किसी को सुख होता उसमें क्या दिक्कत है <laughs> अब आपकी जब विवक्षा है दुख है तो दुख होगा ना उसमें तो दुख ही कहो दुख कहो या लड्डू का एक ही बात है हाँ जी पूछिए क्या मतलब सिद्धांत सिद्धांत या क्या इच्छा प्रयत्न सुख दुख लिंगम हाँ ये सार्वतंत्रिक सिद्धांत है और ज्ञान ये दो चीज है हाँ दोन अब आप गुण पे मत आइएगा आप लिंग बताए ना लिंग के रूप में रहिएगा ये क्या चीजें लिंग भी तो गुण तो है देखिए गुण कह करके आप उसका आ, उस उस का, आ, आ, उस अंतर्गत लिंग तो किसी का भी बन सकता है चिन्ह कोई भी वस्तु बन सकती है ठीक है ना मतलब गुण शब्द कहेंगे ना फिर वो वो वाली बात आएगा या मैं इसलिए ये बात आपने लिंग शब्द का प्रयोग किया है ना आप गुण के शब्द के रूप में प्रयोग करो फिर मैं बोलूंगा इधर उधर मत जाइए अब सूत्र क्या है लिंगम लिंगम का है ना लेकिन तो ऋषि तो कहना क्या चाहते हैं तो गुण बोला कोई बात नहीं है मैं मना कब कह रहा हूं अगर बोला है तो ठीक है पर मैं ये कहना चाह रहा हूं लिंग जो, लिंग जो होता है वो गुण भी होता है और गुण नहीं भी होता है ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि लिंग जो है किसी का भी हो सकता है जैसे ये मेरा लिंग है ठीक है ना इसका यह अभिप्राय थोड़ा है कि ये मुझे शरीर का कोई गुण है ये हाँ टो भी ले लो कोई भी ले लो तो ये है ये लिंग तो हो सकता है लेकिन ये मेरे शरीर का गुण नहीं है ये हाँ इसलिए वो गुण और लिंग में ये अंतर आपको करना होगा जब आप लिंग के रूप में कहें तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसका गुण मानेंगे तब वो नहीं है और गुण गुण मानना ये तो फिर नैमित गुण मान लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए लिंग के रूप में जब देखेंगे तब सार्वतंत्र सिद्धांत बन जाएगा और प्रतितंत्र सिद्धांत तब बनेगा जब उसको आप गुण मानेंगे मतलब उसी पदार्थ का ही गुण मानेंगे तो फिर उसका धर्म है वो अलग नहीं है ये आप सि करना चाहेंगे उस स्थिति में नहीं होगा इसलिए उसको नैमित गुण मानेंगे ऐसा हाँ जी अब अगला प्रसंग देखिए अन्यच्छा एक और हेतु दिया जा रहा है सुख दुख से ज्ञान को अलग बताने में एकार्थ समवायिक कारणा अंतरेशु दृष्टवा एक समवायि कारण दृष्टत्वा ज्ञान सुख दुखा इति शेषः सूत्र के साथ ये जोड़ना है ज्ञान सुख दुखों का यानी ज्ञान सुख दुख एक ही पदार्थ में विद्यमान रहते हैं इससे भी पता लगता है कि सुख दुख जान से अलग है ऐसा हाँ जी पकड़ में आ रहा है ज्ञान मतलब सूत्र के साथ ज्ञान सुख दुख का नाम ऐसा जोड़ देना चाहिए तो सूत्र का अर्थ बनेगा ज्ञान सुख दुख एक ही अर्थ में समवेत रहने के कारण से नहीं अभी सूत्रार्थ नहीं बता रहा ज्ञान आत्मगुण ज्ञान जो है आत्मा का गुण है सुख दुखे ची आत्मनो गुण आत्मगुण गुण सुख दुख भी आत्मा के गुण ते गुणा ज्ञान सुख दुखानी वे जो गुण है वो ज्ञान सुख दुख ये तीनों कलु एक अर्थ समवायी कारण दृश्यते एक ही अर्थ समवायी कारण बनने वाला जो आत्मा है उसके अंतर्गत देखे जाते हैं देखिए कारण अंतरेशु ये अंतर शब्द अंतर्गत अर्थ में आ रहा है यानी एक ही समवाई कारण के अंदर दिखाई देते हैं उसी बात को खोल के समझा रहे हैं एकस्मिन अर्थे खलु आत्मनी समवयंती एक ही आत्मा में समवेत रहते हैं ये तीनों तत्शीलानी तत्शीलानी उसमें रहने के स्वभाव वाले हैं आत्मा में रहने के स्वभाव वाले हैं कारणांतरानी ये अलग अलग है भिन्न भिन्ना कारणानी ये भिन्न भिन्न कारण वाले हैं ज्ञान सुख दुखा नाम यानी तेषु दृष्टत्वाद ज्ञान सुख दुखा नाम अब ये कहना चाह रहे हैं कारणांतरानी ये अलग अलग कारण वाले हैं अर्थात अलग अलग गुण वाले हैं भिन्न भिन्ना कारण ये भिन्न भिन्न कारण है अर्थात सुख अलग कारण है दुख अलग कारण है और ज्ञान अलग कारण है ऐसा ज्ञान सुख दुखा नाम ज्ञान सुख दुखों के ये अलग अलग कारण बन रहे हैं यानी जितने भी ये तीनों हैं, तेसु इनमें दृष्टत्वात ज्ञान सुख दुखा नाम ज्ञान सुख दुख इन तीनों को उस आत्मा में देखा जाने से यानी यह तीनों उस आत्मा में विद्यमान देखा जाने से भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न जी में है अंदर अर्थात अलग अलग है, है। अलग अलग है पर ए, ए, एक, एक अर्थ समवाई है एक ही अर्थ में रहने वाले हैं एक में रहते हुए भिन्न भिन्न एक में रहते हुए भी भिन्न भिन्न है ठीक है खलु खलु जी ये ठीक है क्या खलु आत्मा आदिशु आदि अदी क्यों लाना चाह रहे हैं प्रसंग आत्मा का है ना आत्मा में आत्मा को बताना चाह रहे है ना बताना चाह रहे तो आपका सिद्धांत तो आप जो सिद्ध ऐसा मानते हैं तो मान लो, मेरे नहीं। क्यों क्योंकि ठीक तो है कोई बात नहीं ये नहीं मानते है तो कोई बात नहीं है जी यहाँ पर ये जो सुख और दुख है ये, ये अलग है और सुख अनुभव अलग है तो यहाँ पर ये सुख दुख से कहना चाह रहा है, ये सुख दुख नहीं है निचड़ पदार्थों में हम अगर स्वामी जी के भी पक्ष से लगाए की सुख दुख दिनों में रहता भी मान भी लेते हैं से भी। तो भी यहाँ पर आत्मा दी सुन नहीं लगता वो तो है मैं तो मान रहा हूँ उस बात को अनुभव की बात का रहा हैं कि आत्मा में ही सुख में जान तो ठीक है उसमे क्या दिक मतलब एक समय में तीनों एक समय में सुख भी रहता है एक समय में दुख रहता है यह हम नहीं कहना चाह रहे हैं नहीं आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा में आत्मा में में सुख भी भी है आत्मा था, आत्मा था। है दुख और ये अर्थ नहीं है इसका का नहीं नहीं जब दुख हो रहा है तब आत्मा में संवेद है नहीं हो रहा है तो नहीं है नहीं आत्मा में दुख नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है दुख आत्मा का गुण थोड़ा है स्वाभाविक गुण नहीं है नैमित्तिक गुण है ये तो हम कहना चाह रहे हैं ज्ञान नैमित्तिक भी है स्वाभाविक भी है ज्ञान और सुख ये तो हमेशा देता है, दुख नहीं ज्ञान ज्ञान और सुख सुख भी नहीं रहता सुख भी नैमित्त है।, है।, तो है लिंगम कहा यही तो फिर वही पर पहुंच गए आप लिंग कहना अलग बात है और उसका स्वाभाविक गुण कहना अलग बात है नैमित्त गुण हो सकते हैं यानी जब आत्मा को सुख हो रहा है तो वह सुख कहा रहता है आत्मा में रहता है ये बात है और जब आत्मा को दुख हो रहा है तो वो दुख कहाँ रहता है आत्मा में रहता है ये इसका अभिप्राय है जैसे प्रत्येक पदार्थ में सुख दुख और ज्ञान रहते हैं देखिए आप ऐसा बोल करके भ्रांति पैदा मत करिए नहीं पूछ नहीं रहे अच्छा इनके अंदर होगी हाँ ये हो सकता है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ज्ञान रहता का मतलब है जान जान रहता का मतलब वो जो कार्य वाला जान है वो नहीं रहता वहां पर ये कल यही तो बातें हो रही थी वहां मतलब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है लड्डू के कारण से तो लड्डू में जो लड्डू से जो जान उत्पन्न हो रहा है तो उस जान उत्पत्ति का कारण लड्डू है पर वह ज्ञान रहता का मतलब है जान तो कार्य है वो कारण रूप से रहता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप जो बोलते हैं ना आ, जैसे सुख इसमें रहता है हाँ है, है तो में, में रहते, रहते, रहते हैं नहीं आत्मा में नहीं, आ, नहीं रहते प्रत्येक धर्म द्रव्य का मतलब ये है जड़ पदार्थ प्रत्येक द्रव्य हाँ जी जड़ पदार्थ हाँ जी हाँ जी प्रत्येक द्रव्य का मतलब तो आप ईश्वर में भी दौड़ोगे क्या प्रत्येक द्रव्य द्र� से जब आत्मा को जोड़ रहे हो तो ईश्वर को भी जोड़ना पड़ेगा प्रत्येक द्रव्य शब्द से ऐसा तो नहीं है ना प्रत्येक द्रव्य का मतलब है जड़ पदार्थ प्रत्येक जड़ पदार्थ में सुख दुख होते हैं और वो सुख दुख होते का मतलब भी वो यही अर्थ है कि प्रत्येक जड़ पदार्थ में सुख दुख के कारण विद्यमान रहते हैं वहां भी सुख कार्य रूप में रहता क्योंकि उत्पन्न होने वाले सब कार्य होते हैं ठीक है ना तो वहां कार्य के रूप में कोई सुख नहीं है याद रखना किसी भी लड्डू में कार्य के रूप में कोई सुख नहीं है कोई दुख नहीं है जब उत्पन्न होगा तब आएगा ईश्वर से मुझे जी आ, हाँ जी ठीक है ईश्वर के अंदर सुख है हाँ तो ठीक है ईश्वर का सुख तो नित्य है ना वो सदा रहता है वो उसकी उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है जैसे ज्ञान गुण मेरा है वो सदा रहता वो उत्पन्न नहीं होता है मेरा वो पहले से है मेरा ज्ञान गुण लेकिन जो उत्पन्न होने वाला है वो अनित्य है वो सदा नहीं रहता में है क्या नहीं दुख क्यों रहेगा ईश्वर से तो दुख? दुख होता ही नहीं है भाई ईश्वर से तो दुख थोड़ा हो रहा है आप कहां से कहा पहुंच गए ईश्वर ईश्वर से इश्वर दुख देता है देता है हाँ तो देता तो तो दुख तो दुख जो देता है ना वो प्रकृति से देता है अपने में से थोड़ा दे रहा है देने मात्र से ईश्वर में ऐसा थोड़ा है आप ये कहना चाहते कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं उसका मतलब पैसे मुझ में थोड़ा है मैं कहीं से लेकर के देगा ना आपका पैसा मैं ये खजानसी है इनसे पैसे लेकर के आपको दूंगा ऐसे ही ईश्वर जो सुख सुख देता है वो प्रकृति से लेकर के देता है दुख देता है तो प्रकृति से लेकर के देता है और जब मुक्ति में देता है सुख तो अपना सुख देता है क्या क्या सुख और ज्ञान ना ये भी नहीं है सुख प्रत्येक में नहीं है सुख नित्य है जो ईश्वर के अंदर है ज्ञान है जोश्वर के अंदर है आत्मा में सुख नहीं है जीवात्मा में सुख नहीं है हाँ इस बात को आप मन से निकाल दो जीवात्मा में सुख और दुख नहीं रहते उसके स्वाभाविक गुण नहीं है ये नैमित्तिक गुण है अगर स्वाभाविक मानेंगे तो ये सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा मेरे में पहले से सुख है कारण रूप में भले है अब उसको उभार लूंगा ना का रूप में ले आऊंगा पर नहीं ला सकता है ही नहीं है तो कहां से लाऊंगा इसलिए मेरे को बाहर से लेना पड़ता है ऐसा है अगर दुख मेरे में है तो फिर तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं अपने में ऐसे निकालूंगा पर ऐसा नहीं दुख भी और सुख भी बाहर से ही आते हैं मेरे को ये वाली बात है हाँ जी नहीं आज नहीं चाहना है <laughs> हाँ।, हाँ जी <laughs> हाँ हम्म से तो फिर जी मुझे दुख हो रहा है और इनको सुख हो रहा है आप सुख को उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए सुख हो रहा है आ, आ, आ, और सामने वाला दुख को उत्पन्न कर रहा है इसलिए दुख हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हुआ। तो जो दुख है वो मन मतलब अपने ज्ञान के अनुसार हो रहा है मैंने जैसा ज्ञान उभारा मेरा कल तक तो ज्ञान था की लड्डू के प्रति मुझे बहुत स्वादिष्ट लग हैं लेकिन आज चिकित्सक ने बताया तो आज उनकी गिरना हो रही है ठीक है तो मेरे ज्ञान के बदलने से सुख दुख बदल गए ठीक तो है फिर हम यूँ क्यों कह रहे हैं कि वो जो सुख वो लड्डू है लड्डू में कारण रूप में सुख दुख है उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं बन पाया क्या क्या प्रसंग नहीं बन पाया मतलब तो उसका कोई औचित्य नहीं बना कि में है ऐसा है अभी, अभी देखिए अविद्या के कारण से सुख अविद्या के कारण से जो दुख उत्पन्न हो रहा है या विद्या के कारण से जो सुख उत्पन्न हो रहा है वहां तो ज्ञान तो सुख दुख के कारण बन रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर वो जो उत्पन्न हो रहे हैं सुख दुख कहीं से तो होंगे प्रश्न तो ये है तो, इस रूप में तो ठीक है वो निमित्त कारण बने तो बने रूप में क्या प्रश्न ये नहीं है आप ये तो मान रहे हैं ना सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं उत्पन्न रहे तो जहां से जही से भी उत्पन्न हो रहे हैं तो उसका अधिकरण किसी को तो मानोगे या तो आत्मा को मानिए या जड़ पदार्थ को मानिएगा दो, ही है।, दो ही है तो अगर आत्मा नहीं रहा तो जड़ पदार्थ रहा वो भी तो समझ नहीं, नहीं समझ में है ना आना एक अलग बात है जब उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं से तो उत्पन्न होंगे अभाव से तो नहीं आएंगे ठीक है समवाय कारण को उसका मानना पड़ेगा। समवाय कोई कारण किसी को तो मानना पड़ेगा तो आत्मा अगर समवाय कारण नहीं है तो हमारे पास विकल्प कोई है ही नहीं है प्रकृति है तो उसी का मानना पड़ेगा इस दृष्टि से मैं कहना चाह रहा हूं अगर आत्मा को कोई मानता है तो ठीक है मान ले हमें कोई आपत्ति नहीं है आत्मा को तो मान नहीं सकता हाँ तो फिर तो अंत प्रकृति है प्रकृति को का समवय कारण मानना पड़ेगा सुख दुख का ये थोड़ा समझ में ना आने के पीछे कोई कारण तो हो कारण तो आना चाहिए ना आप आत्मा का नहीं मान रहे परमात्मा का नहीं मान रहे फिर कौन है बचा है प्रकृति तो बची है किसी को तो मानना पड़ेगा ना आपको और आप ये कहना चाहते नहीं ना प्रकृति है ना आत्मा है बस अभाव से अभाव होता है ये नहीं हो सकता वो आपको बताना पड़ेगा प्रमाण देना पड़ेगा अभाव से भी भाव होता है ऐसे आँ, तो है कहीं तो है सिद्धांत तो कहीं है दर्शनों में ही है वो तो की होगी हो सकता है वो उनकी मान्यता होगी मेरे को पता नहीं हाँ। पर उस मान्यता में भी एक बात है कि हाँ। वो अभाव से तो मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि उसका नुँ। नुँ। नुँ। कारण नहीं है हाँ मतलब वहां पे वो अभाव से भाव इस तरह समझाते हैं कि मतलब मिट्टी से खड़ा बना तो खड़ा पहले अविद्यमान था फिर वो विद्यमान हुआ मतलब अविद्यमान फिर विद्यमान की उत्पत्ति हुई लेकिन वो जो खड़ा है उसका समवाही कारण वो मिट्टी नहीं है ऐसा उत्पत्ति फिर तो हमारी बात ही है हमारी बात ही हो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं तो अभाव से भाव घड़ा घड़ा घड़ा नहीं था। अब घड़ा था। तो घड़ा नहीं था वो अभाँ था अभाँ था अभाँ से वो, से था अब वो वो उस रूप में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना उस रूप में तो सभी हम स्वीकार कर रहे हैं मुख्य बात है लोग ये मानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं अभाव से ही होते हैं उसका कोई समवायी कारण नहीं है ऐसा मानते उसका कोई प्रमाण दे कार्य भी माना जा रहा है और उसका समवायी कारण नहीं माना जा रहा है तो तो तो तो तो ये बाला भी तो भी तो तो ये भी सुख दुख तो गुण द्रव्य के आश्रित द्रव्य के आश्रित ही रहेंगे स्वतंत्र तो रह ही नहीं सकते तो द्र, द्रव्य तो तो द्रवी तो द्रव्य तो बताना पड़ेगा या तो आत्मा हो या जड़ पदार्थ हो तो दोनों में से एक मानना पड़ेगा खैर आगे चलिए ज्ञान से कारण संति इंद्रियार्थ सन्निकर्षो लिंगदर्शन शब्द प्रत्यय जान सारनेकर्ष हाँ जी पांचवी पंक्ति नाम दृष्टवाता तो कह रहे हैं ज्ञानस्य कारणानि कैरे जानकारी शब्द प्रत्यय ये जान के कारण है इंद्रिया संकर्ष रूप प्रत्यक्ष लिंग दर्शन रूपी अनुमान और शब्द प्रत्यय रूपी शब्द प्रमाण ये सब जान के कारण है सुख कारणानि कारण धर्म सुख का जो कारण है वो धर्म है और सुख राग हा हाँ जी नहीं नहीं नहीं धर्म धर्म से सुख उत्पन्न होता है ना तो इसलिए धर्म सुख का कारण है ऐसा कहना चाह रहे हैं और सुख राग सुख का जो राग है ना वो सुख का कारण है सुख साधना उपार्जन इच्छा प्रयत्नो सुख को प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न रूपी ये सब साधन है सुख को प्राप्त करने की दुखस्य कारणानि कारण दुख के कारण क्या है तो कहते हैं दुखस्य दुख से कारणी खालु अध है दुख साधना परिग्रह चेष्टा दुख के साधनों को अपनाने की जो चेष्टा है इच्छा है ये सब साधन है दुख की उत्पत्ति के तो जान की उत्पत्ति के कारण अलग है और सुख दुख के उत्पत्ति के कारण अलग है इससे भी पता लगता है कि ये सुख दुख को जान से अलग है एतानी भिन्न भिन्न कारण आलु आत्मा समवेता ये भिन्न भिन्न कारण है और आत्मा में समवेत रहते हैं आत्मा में रहते हैं आत्मने समवेतानि आश... आश्रितानि आत्मा में समवेत रहते हैं अथवा आत्मा के आश्रित रहते हैं तेजु भिन्न भिन्नषु दृश्यमानानि ज्ञान सुख दुखा तेज उनमें भिन्न भिन्नषु उन अलग अलगों में दृश्यमानानि दृष्टिगोचर आने वाले ज्ञान सुख दुखा ज्ञान सुख दुख भिन्न भिन्ना गुना ये अलग अलग गुण हैं अलग भिन्न भिन्न गुना संत ये अलग अलग गुण है आत्मन आत्मा के गुण है ये तस्मात्म सुख दुःख निष्कर्ष इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है सुख दुख ज्ञान से भिन्न गुण है सूत्रार्थ एक आत्मा में एक आत्मा में समवेत रहने वाले एक आत्मा में समवेत रहने वाले भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होता हुआ देखा जाने से ज्ञान से सुख दुख भिन्न हैं हाँ जी हम्म यानी एक ही आत्मा में रहते हैं एक ही आत्मा हाँ तो में रहते हैं। सुख दुख और ज्ञान हाँ जी हाँ जी जैसे हाँ जी हाँ ऐसा है इसका अभिप्राय जब दुख उत्पन्न होता है तो आत्मा में उत्पन्न हुआ है इसका अभिप्राय यह है जब उत्पन्न होता है तब रहता है भाई सुख उत्पन्न हुआ है तो तब आत्मा में रहेगा सुख उत्पन्न, दुख उत्पन्न हुआ तो आत्मा में रहेगा ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आत्मा में रहेगा क्योंकि उत्पन्न हुआ है तो उसका समवायिक कारण तो कोई होना चाहिए ना उसको ध्यान में रखने का आत्मा में रहते हैं इसका अभिप्राय ये नहीं कहना चाहते हैं कि सदा रहते हैं ये सदा रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है जब भी उत्पन्न होंगे तब उसका आधार द्रव्य होता है तो उत्पन्न होंगे हाँ तो ठीक है कारण रूप में किसी में भी हो सकते हैं कारण नहीं आत्मा।, आत्मा में नहीं रहेंगे क्योंकि गुण दूसरे में जाते हैं ना जैसे आ, बोला जाता है ना पानी में उष्णता आ जाती है ठीक है ना पीछे आया था ना संसर्ग से तो ऐसे ही सुख दुख भी आ, हमको उत्पन्न होकर के आत्मा के पास आते हैं और जब समाप्त होते नष्ट हो जाते हैं अपने अपने कारण में विलीन होते हैं मतलब सुख दुख का आधार जो मूल रूप में कारण रूप में जहाँ भी सुख दुख रहेंगे वो तो वहाँ सदा रहेंगे पर आत्मा में जब उत्पन्न होंगे तब रहेंगे ऐसा जो, जो जान से होता है। वो होते है? जब ज्ञान से जब ज्ञान होता है या से होता होता है है आत्मा में रहेंगे ना जब उत्पन्न हो रहे तो वहां रहेंगे नहीं, अभी रहे वह मन मन उसका जो आप ये कहना चाह रहे हैं बाहर से तो कोई सुख नहीं आ रहा है बाहर से कोई दुख नहीं आ रहा है लेकिन न, स्मृति से सुख हो रहा है उसको अंदर ही अंदर आ? और स्मृति से सुख हो रहा है या दुख हो रहा है वो आ, जो स्मृति से होने वाले सुख दुख है वो कारण रूप में कहा रहते हैं ये आपका प्रश्न है मन में हाँ कारण रूप में रहेंगे वहां पर जैसे बाहर रह सकते हैं तो मन में रहेंगे क्योंकि वो भी जड़ हे भी जड़ इसमें कोई आपत्ति नहीं है कारण रूप में तो हर जड़ पदार्थ में रहेंगे इसमें कोई आपत्ति नहीं हाँ जी ज्ञान सुख दुखा कथम एकस्मिन अर्थे खालु आत्मनि समेत कारण दृष्टानी अत्र उच्यते एक प्रश्न किया जा रहा है ज्ञान सुख दुखानी ये तीनों गुण कैसे एक ही अर्थ आत्मा में समवेता रहते हुए ज्ञान सुख दुख कथम कैसे एकस्मिन अर्थे एक ही अर्थ आत्मा में देख रहे हैं आप हाँ जी समवेता रहते हुए कारणांतरेश अलग अलग कारणों से दृष्टानी देखे जाते हैं प्रश्न समझ में आ रहा है? ये तीनों एक ही आत्मा में अलग अलग कारणों से कैसे रह सकते हैं इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है अत्र उच्चते उसका समाधान किया जा रहा है हाँ जी बोलिए एक देश ये एक शि पृष्ठम उदरम मर्माणी तद विशेष तद विशेषे बहुत स्थूलता से इसका समाधान किया जा रहा है एकस्मिन् देहे एक ही शरीर में यथा जैसे अस्या देहा। अस्या देहा एक देश इस शरीर के एक देश एक एक देश एक एक, एक, एक स्थान भिन्न भिन्न अंगम भिन्न भिन्न अंग वाला है एक ही शरीर के एक एक अलग अलग देश है अलग अलग स्थान है तो एक देश एक अंग है शिरा शिविर के रूप में ठीक है शरीर का एक देश एक स्थान ऐसा है जो सिर के रूप में है पृष्ठम पीठ के रूप में है उदरम पेट के रूप में है मर्मादिकम मर्मादी स्थान अलग अलग विशिष्टांगम अलग अलग विशेष अंग है कोई नाक के रूप में कोई कान के रूप में इस तरह का तद विशेषे तद भिन्न भिन्न कारण सन्ती वो अलग अलग कारणों से हैं अलग अलग कारणों से का मतलब है सिर जो अंग है इसके कारण अलग प्रकार के इसलिए सिर के रूप में है कान के कारण अलग प्रकार के इसलिए कान ऐसा है नाक के कारण अलग प्रकार के हैं इसलिए नाक ऐसा है ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आ रहा है आपको आश्चर्य आश्चर्य से देख रहे इसलिए मैं पूछ रहा हूं यही कहना चाह रहे हैं तद भिन्न भिन्न कारण वो जो अंग है अलग अलग वो भिन्न भिन्न कारणों से संति हैं। तथे उसी प्रकार एकस्मिन आत्मा एक ही आत्मा में भिन्न भिन्न कारणे भलग अलग, -अलग कारणों से निष्पन्ना उत्पन्न हुए हुए ज्ञान सुख दुखानी संति ज्ञान सुख दुख रहते हैं क्योंकि उसके कारण अलग अलग हैं। तस्मात ज्ञानाधभ बिन्न्य सुख दुख के कलु आत्म इसलिए भी हम कहना चाहते हैं ज्ञान से सुख दुख अलग गुण हैं, यह कहना चाहते हैं। इसका सूत्रार्थ हाँ जी नहीं समझ में आया हाँ मैं बता देता हूँ ये केवल ये कहना चाहते हैं प्रश्नकर्ता ने दृष्टान से द्रिश्टांत का कौन सा वो, में है। वो जैसे एक शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं ऐसे ही आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग गुण रहते हैं ये कहना चाहते हैं हाँ समझाने के लिए तो मानना ही पड़ेगा अच्छा एक ही प्रदेश में दो कैसे रह सकते हैं सुख और दुखें नहीं, तो हाँ। नहीं रह सकते अलग अलग प्रदेश तो मानना ही पड़ेगा आपको ये ये तो मानना इस इस जैसे एक में प्रदर्शनी का कथन नहीं है एक शरीर में जिसे एक शरीर में शीर मतलब आदि अनेक चीज रह जाते हैं इस प्रकार एक अफवाह में सुख जान रह जाते हैं नहीं मतलब शरीर तो पूरा बड़ा है ना पूरे को शरीर कहते हैं तो शरीर के एक बाघ में सिर है एक बाघ में हाथ है एक बाघ में पांव है तो इसका तो ऐसे ही आत्मा को समझाया जा रहा है वो तो हाँ स... जी तो अब और कैसे समझेंगे देखिए ईश्वर कितना बड़ा है बहुत बड़ा विशाल है और उस बड़े ईश्वर में ये संसार कितना है तो एक देश में है त्रिपादूर्द्वम कहा ना वेद मंत्र में ठीक बो, बो, है हाँ जी सुखुख जगह घेरते हैं जी सुख दुख जगह घेरते हैं ऐसा नहीं है <laughs> हाँ जी हाँ नहीं ठीक है वो तो ठीक है आप ईश्वर में घटेगा नहीं घटेगा क्या ईश्वर तो घट सकता है मतलब नहीं जब यहाँ स्वामी जी ईश्वर में भी नहीं घटेगा ईश्वर में भी आप द्रव्य को घटा रहे ठीक है जी की त्रिपादम को जो बता रहे की ब्रह्मांड जो है के तीसरे भाग में हाँ। तो नहीं गुण को घटा नहीं, नहीं।, नहीं कह रहे हम तो तो तो तो तो समझाने के लिए बोलते क्या गुण कभी भी देखिए स्थान नहीं गिरता का अभिप्राय है की गुण तो अलग स्वतंत्र तो रह नहीं सकते द्रव्य में रहेंगे ना तो द्रव्य में तो कहीं तो रहेंगे जैसे आप ये समझ लीजिएगा इच्छा है ठीक है ना तो इच्छा तो आत्मा में इच्छा है <laughs> तो आ, आत्मा में इच्छा है तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है मान लीजिएगा तो जितना भी परिमान हो आत्मा का कुछ तो परिमान होगा अनुपरिमान है मान लीजिएगा अब उस अनुपरिमान आत्मा में इच्छा है तो उसी इच्छा में ही द्वेश है उसी इच्छा में प्रयत्न है ऐसे तो नहीं है तो ये समझाना पड़ेगा आपको आप समझाने में घबरा क्यों रहे हो इच्छा होता है। नहीं है। नहीं नहीं अच्छा देखिए इच्छा गुण इच्छा गुण आत्मा का स्वाभाविक है या नैमितिक है नहीं आप मत बोलिए हाँ बोलिए इच्छा गुण आत्मा का स्वाभाविक है या निमित्तिक है स्वाभाविक है प्रयत्न गुण स्वाभाविक है निमित्तिक है स्वाभाविक है ज्ञान गुण स्वाभाविक है नैमित्त स्वाभविक है तो तीनों स्वाभाविक है तो सदा रहेंगे, रहेंगे। जिस समय इच्छा है तो उस समय प्रयत्न नहीं ये नहीं कह सकते जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप नहीं आत्मा का ये अलग बात है जी। पहले सुनो पहले सुनो ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर हाँ, का आनंद भी सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर की शक्ति भी सर्वत्र व्याप्त है ठीक है ऐसा इस प्रकार आत्मा जितना है सारे और तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा कोई आपत्ति नहीं है मेरा कोई आपत्ति नहीं है पर ये सूत्रकार कहना चाह रहे हैं ना तो आपका अच्छा अच्छा ये कहना चाह रहे हैं एक देश इति एकदेश पृष्ठम उदरमानी तद विशेष कुछ भी आप, आप कुछ भी कर लो आ? वो वाल नहीं ये केवल समझाने के लिए हैं मैं तो यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कोई ऐसा स्थान होते है ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ मैंने पहले ही प्रतिज्ञा की है समझाने के लिए बताया ईश्वर को लो मान लीजिए वहां दे तो आप समझा भी सकते जिसका कुछ भाग ही नहीं है वहां कैसे समझा सकते जी यहाँ पर मतलब, तो, मतलब हम खामा खामखा चर्चा कर रहे हैं जी, इसका एक देश कौन सा लेके इसमें घटा रहे हैं कि ये भी तो दूसरा हो सकता है मतलब ये भी हो सकता है की आ, भिन भिन भिन भिन नहीं, एक व्यक्ति बोल रहे तो क्यों आप बात करते बीत तो? में बोलने दो नव्य भी है अवयव है तो इनके भिन्न भिन्न कारण है एक में ही है ना, इसी तरह से ये वाला एक देश वाला उदाहरण इसमें घटाना चाह रहे हैं कि आत्मा में ये जो गुण है इन गुणों के अलग अलग कारण होते हुए भी ये एक में है जैसे शरीर में वो उसमें तो कोई मेरे को आपत्ति नहीं है वो ब्रह्म ने जिस तरह का अर्थ किया है वो उसके अनुसार ये ये कहना चाहते हैं वो पहले भी एक सूत्र आए थे पीछे भी एक जगह वहां भी ये प्रसंग उठा था कि ऐसे एक देश तो आ, होता नहीं है तो वो इन्होंने अर्थ उसी तरह दिया है जैसे एक शरीर में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहते हैं तो ऐसे आत्मा में भी रहते हैं ऐसा इन्होंने अर्थ जो किया है वो अर्थ उतना अच्छा नहीं है अब मान समझने के लिए अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए कोई इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है ये कहना चाह रहा हूँ वाले आत्मा में भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले को जान देते हैं। वो वो तो है वो तो है ठीक है ठीक है नहीं, तो जी मानने पर जाएंगे नहीं नहीं नहीं वो अवयव मानने की कोई बात ही नहीं है केवल समझाने की दृष्टि से बताया जा रहा है समझाने की दृष्टि से बताया जा रहा है अगर मान लीजिए समझाने के लिए थोड़ा कहीं भी देता है तो उसको आप अवयव मान करके क्यों उस तरह का अर्थ ले रहे हैं तो समझाने के लिए मान लो ना समझाने के लिए मानने में कोई आपत्ति नहीं आती है ठीक है जैसे ईश्वर का आनंद और ईश्वर अलग अलग नहीं है लेकिन समझाने के लिए उसको अलग अलग माना ही जा रहा है ना अलग पहले पूरी बात सुन लीजिएगा अलग अलग ना होते हुए भी अलग अलग किया जा रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी बात हो दो अलग अलग ना होते हुए भी अलग अलग करके बताया जाता है तो यहां पर भी अलग अलग ना होते हुए भी अलग अलग करके बताने में कोई आपत्ति नहीं है केवल समझने के लिए एक को, एक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को नहीं ब्रह्म मुनि जी से भी हो मेरे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो भी अगर मान भी ले तो उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है ये मैं कहना चाह रहा हूँ उदाहरण उदाहरण के लिए उदाहरण के, के लिए समझा दो उसमें कोई बात नहीं है व्यवहार के लिए व्यवहार की सिद्धि के लिए की ऐसी होती क्या, क्या हाँ होती है ना ये थी थी। ना के लिए हाँ जी बुद्धि केवल सामान्य बात है जब अग्नि और अग्नि की उष्णता तो अलग अलग ना होती हुए भी अलग अलग करके समझाया जा रहा है व्यवहार के लिए तो आपको ऐसा समझाया जा रहा है तो समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो उसमें कोई आपत्ति नहीं है आप भी जानते मैं भी जानता अलग अलग नहीं है लेकिन ये समझने के लिए है भाई एक है कि इच्छा द्वेश प्रयत्न ज्ञान इच्छा द्वेश प्रयत्न ये चारों गुण ये चारों गुण एक ही आत्मा में कैसे रहते हैं कैसे समझू एक मोटी बात है कि भाई जैसे शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग जागो में रहते हैं ऐसे मान लो ठीक है जी कोई बात नहीं मान लिया एक साधारण दृष्टि से हाँ जी सूत्रार्थ ही देखना है जिस प्रकार से एक शरीर में जिस प्रकार से एक शरीर में सिर पीठ उदर आदि स्थान अलग अलग कारणों से रहते हैं उसी प्रकार से एक आत्मा में सुख दुख ज्ञान अलग अलग कारणों से रहते हैं तो है। हाँ सूत्रार्थ तो ठीक है इसमें कोई बात नहीं हाँ जी हाँ जी जो आत्मा है आत्मा में भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे कुछ संस्कार या कुछ ऐसा ज्ञान या या थार। थार। कोई कुछ रहता स्थान को मतलब कोई जैसे मन है ना संस्कार जो इकट्ठे हो गए मन में रहते हैं मन में रहते जब मन नहीं रहता तो कहा रहते हैं आत्मा में रहते हैं आत्मा में रहते हैं मन नहीं रहता मन में भी रहते हैं आत्मा में भी रहते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं आत्मा आत्म प्रयत्न कहा है तो आत्मा न्यायदर्शन में आता है आ, आत्मा आ, क्या था वो सूत्र ये तीस, तीन दो में है यानी आत्मा जिस प्रयत्न जि, जिस आत्मा में रहता है उसी आत्मा में अदृष्ट भी रहता है यानी मन नहीं रहता है तो आत्मा में जाता है। यानी यानी आत्मा में भी पड़ता है संस्कार और मन में भी पड़ता है वो ईश्वर के ज्ञान में भी रहता है आत्मा के ज्ञान में भी रहता है क्या होता है और क्या उसमें क्या जब आत्मा में समवेत रहता है तत्वता हूँ मैं आत्मा में समवेत रहता है जो बोला जा रहा है तो आत्मा में रहता है तो आत्मा पवित्र कैसे पवित्र है उसमें पवित्रता में क्या अंतर आ रहा है हाजी नहीं आप ईश्वर में रहने में तो दिक्कत नहीं आ रहा है और तो आत्मा में रहने में क्या दिक्कत आ रही है आत्मा में भी रहता है ईश्वर में भी रहता है तभी तो तो तो तो रहते ना क्या, क्या क्या के ईश्वर में क्या रहते हैं ईश्वर और मैं जान नहीं नहीं उस समय नहीं जब आप प्रलय के बाद में जब दोबारा शरीर धारण करोगे तो शरीर धारण किस आधार पर करोगे ईश्वर को पता ही नहीं है की आपके कैसे कर्म है हाँ ईश्वर के ज्ञान में है ना संस्कार कहा कौन से संस्कार संस्कार जो बने ना जो अभी तक तो मन में थे वो संस्कार ज्ञानात्मक संस्कार है ज्ञान संस्कार ईश्वर में है और ऐसे ज्ञानात्मक संस्कार आत्मा में भी है जो मन में थे वो कहां मन में तो समाप्त हो गए हाँ हाँ और ज्ञानात्मक रूप में आत्मा में भी रहते हैं और वो ज्ञानात्मक रूप में आत्मा में रहता है जैसे ईश्वर में ज्ञानात्मक रूप में रहता है ऐसे ही आत्मा में भी ज्ञानात्मक रूप में रहते हैं आपका समय हो गया आत्मा में में प्रल तो तो रहते हैं यह माना जाता है तो सामान्य स्थिति में क्यों नहीं माना जाता और उस समय रह सकता अभी क्यों रह सकता अभी भी रहता है ना अभी मना कारण रूप में सुख क्या सुख सुख दुख जो हमारा रूप हाँ। में है वो आत्मा माना पड़ेगा सुख दुख नहीं कारण रूप में वो अलग बात है ना देखिए सुख दुख कारण रूप में वो ना एक अलग है और सुख का संस्कार अलग है ये दोनों अलग चीज है दुख अलग है दुख कारण रूप में ना अलग है, है। और दुख का जो <laughs> संस्कार है वो अलग है वो संस्कार ज्ञानात्मक है ज्ञानात्मक संस्कार अलग होता है और सुख अलग होता है याद रखना ये दोनों में अंतर है खैर इस पर बाद में विचार कर लेना अब नहीं अब नहीं समय हो गया ओंकार कर लीजिएगा Om Om Om Om Sat Suknam